विष्णुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमे वा प्रत्यक्ष ब्रह्माशिम प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिषा ऋत वी सत्यं वा तमतु तद्वत अब मब वक्ता रम शांति शांति शांति शातिशिशाति सहनावत सहनौ भुन सह वीक तेजस्वीनावधतमस्तु मिषा वह ओंद मृषभो विश्व छंदोभ्योद्यमृता संबूव स मेन्द्र मेधया शृणोतु अमृतसारण भूया शरीर मे विचर्षण जिह्वा मधुमत्तमा मधुमत्तम कर्णभ्या भूरिव्रुव ब्रह्मण कोशोसि मेधया पिहिता शुत मे गोपा ओ शांति शांति शांति, शांति। ओ अहम रक्षसरेवा की पृष्ठ गिरेवर्धित्राजिनी व स्वृतमस्मी द्रविण सवर्चस सुमेधमृतोचिशोदावचनम ओ शांति शांति शाति पूर्णमद पूर्ण मदं पू पूर्ण मुदच्य से ओम से पूर्णमादा पूर्णमेवशिष्य ओम ओ आप्याय मंगाने चुश्रोत्रमथो बलिंद्रिया ब्रह्मपनिषद सर्वं ब्रह्म निराकुिया महम निराकोद निराकरणमस्व निराकर मे अस्त तदा आत्मनिनीरते यसुधर्मास्ते मयि सन ते मयि सन ओ शांति शांति शांति, शांति। ओ वा मनसी प्रति मनो में वाचि प्रतिष्ठितम आवीरा वेदश म्ता मे मां प्रहासि रने सदी ऋत वी सत्यम वदिषा तन्मतु अबतु, मां ओम अबतु <coughs> शांति शांति मब अब ओ भद्र ओम अत मन शांति, शांति, शांति। ओद्र कर्णे श्रृणुयाम देवा भद्रं भद्रम पश्येम क्षेज्रा स्थि सुष्टुवा देविता यदा स्वस्ति नईन्द्र वृद्धशवा स्वस्तिषा विश्वेद स्ति नशिष्टने नो बृहस्पतिदा ओ ओम यो ब्रह्मण विदा पूर्व येद प्रणोति तस्म तं हदेवत्मु प्रकाशम ममुक्षुर्णमहम प्रपदे ओ शातिशा ओ नमो ब्रह्मा दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय संप्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्यो नमो गुर्भ्योपलवरि प्रज्ञान घन प्रत्यग्थ ब्रह्मस््रह्मी पद्मभवं पद्म शक्ति तत्पुत्रपराशर व्यासुक गौड़पद महा गोविंदयोगेन्द्रमता से शिष्य शीशंक्यमता से पद्म हस्तामक शिष्य तंत्रोटकर्तिकम् नस्मगुरू सततमानी श्रुतिस्मृतिपुराल करुणाल नमा भगवत्द शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशव बादरायण सूत्रभाष्य कृत वंदे भगवपुन ईश्वर गुरुरात्मे मूर्ति भेद विभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त नम ओम शांति शांति शांति एक काल से टेबल रेल नहीं रख करके पुस्तके ऐसे हाथ में हट जाते पीछे बहुत बैठ जाते हैं पुस्तके ऐसे रखो आगे आ जाओ सो टेबल दो ऐसे पुस्तक रखो हाथ में रह जाए ना पुस्तक छोटे पुस्तक टेबल रखने से जागा लेते हैं पीछे आगे आ जाओ कितने आप छोड़ा आगे हाँ हा? सामने वाले कोई बात है नहीं आप सामने वाले तो इसमें तो कोई नहीं बैठ आगे, आगे आगे आ जाओ <laughs> जितने बैठ सकते हैं बाहर बैठते हैं हाँ आगे आगे आ जाओ बहुत बैठाओ ने कहाँ जितने जहाँ बैठ सकते बैठा थोड़ा पीछे बहुत ज्यादा नहीं वो तो उधर आगे नहीं आना ये लाइन से लाइन से आगे नहीं आना हाँ महाताओं को पटना की जगह नहीं अथर्वेद्य मुंडक उपनिषद है इसमें प्रश्न हुआ कस्म विज्ञाते सर्विधम विज्ञातम भवती एक एक-एक ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा तो उसके लिए उत्तर देने के लिए विद्या का विभाग किया गया दो विद्या है परा और अपरा अपरा विद्या में री या जो साम अथर्व वेद सारे अंग उनका ग्रहण हो गया परा विद्या एक ही है जो सकल विद्याओं की प्रतिष्ठा है अथ पराया तदक्षरम अधिगम्य परा विद्या है ब्रह्म विद्या एक ही ब्रह्म अद्वितीय है सारा प्रपंच उसे ब्रह्म में अध्यस्त है ब्रह्म का कार्य कहते हैं कार्य प्रपंच जब दिखता है तो कारण कौन प्रश्न होता है तो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ऐसे कहा गया श्रुति में वास्तव श्रुति का तात्पर्य नहीं सृष्टि में अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए जैसे मिट्टी रूप कारण के ज्ञान से घट शराबादी कार्यों का ज्ञान हो जाता है ये मृद एव सुवर्ण रूप कारण के ज्ञान से सुवर्ण निमित्त भूषण का ज्ञान होता है कुंडल कटक मुकुट आदि ये नहीं है इसी प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म से जगत उत्पन्न हुआ कहने से ब्रह्म से भिन्न में जगत नहीं ब्रह्म में है और ब्रह्म के ज्ञान से सबका ज्ञान हो जाएगा सारे प्रपंच ब्रह्म में अध्यस्त है सृष्टि नहीं कह करके ये जगत का निषेध करेंगे ब्रह्म में नहीं तो ब्रह्म में नहीं तो अन्यत्र कहीं होगा ब्रह्म अधिष्ठान नहीं ऐसे संशय हो सकता है कारण में ही कार्य आश्रित रहता है ये दिखा गया घट जब तक है मिट्टी में ही भूषण जब तक सोना के भूषण है तो सोने में है पट है तो तंतु में ही है कारण अतिरिक्त तो अन्यत्र कार्य नहीं रहता है कारण में, में ही कार्य आश्रित होता है तो ब्रह्म उपादान कारण ऐसा निश्चय माल्य से श्रुति में कहा गया ब्रह्म भिन्न में जगत नहीं ये पहले निश्चय हो जाता है और जो ब्रह्म में जगत है उसी ब्रह्म में जगत का निषेध भी हो जाता है श्रुति तो कहते नेह नानास्ति किंचन यह ब्रह्म में नाना भेद है ही नहीं नेत नेति ही कहकर के सारे प्रपंच का निषेध हो जाता है श्रुति में प्रमाण से उसके पश्चात युक्ति से भी निश्चय हो जाता है जैसे स्वप्न प्रपंच दिखता है किंतु वास्तव नहीं है तो जागृत प्रपंच व्यावहारिक प्रपंच भी दिखता है इसलिए वास्तव नहीं है सपना प्रपंच कुछ भी नहीं रहता जगने के बाद इसी प्रकार जागृत प्रपंच में जो दिखता है कुछ भी नहीं रहता है आत्मज्ञान होने के बाद एक अद्वितीय आत्मा ही है सपना प्रपंच दिखते समय भी हाथी घोड़े रथ मार्ग पर्वत समुद्र सब सपना में दिखने पर भी वास्तव दिखते समय भी नहीं है कमरा के अंदर हाथी पर्वत कहां से आ गए वास्तव नहीं है भ्रांति से दिखता है ठीक इसी प्रकार अभी जगत दिखता है दिखते समय में भी जगत नहीं है नहीं होने पर भी दिखता है जैसे स्वप्न में प्रपंच नहीं होने पर भी दिखता है तो मनन करके ये निश्चय होता है प्रपंच मिथ्या है दिखने पर भी अधिष्ठान एक ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म से बिना कुछ नहीं है सर्वम खुली ब्रह्म कहा गया सब ब्रह्म ही है वासुदेव सर्वम भगवान कहते गीता में और इसमें अहम ब्रह्मास्मि तत्वम आदि उपदेश के द्वारा ये कहा गया सब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं आप ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप ही है सपना प्रपंच में जितने को आप देखते हैं आपका जो शरीर है सब कुछ मिथ्या कल्पित है आपसे भिन्न कोई नहीं है इसी प्रकार अभी आप एक अद्वितीय तत्व है आपसे भिन्न कुछ नहीं है अज्ञान के कारण नाना दिखते हैं एक बिंब का प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं एक चंद्र का अनेक प्रतिबिंब एक चिद्ध रूप ब्रह्म का अनेक चिद्दाभाष है अनेक शरीर में अनेक प्रतिबिंब दिखता है किंतु बिंब रूप चेतन एक ही उसी ब्रह्म सर्वात्मक है आदि वस्तुता नहीं है केवल दिखते हैं ये कहा गया तस्मा जाए तो प्राणो मन सर्वेन्द्रियाणी च खंग वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वास विश्वासधारिणी ये हो गया था ये हो द्वितो कच्छा द्वितो हो गया था दिव्यो ह्यमृत पुषा सभायाभ्यज अप्राणो ह्यम शुभ्रो हरात पर <laughs> दिव्य है ये पहले हो गया था अमृत है मूर्ति वर्जित है पुण्य है पुरुष बाहर अभ्यंतर मिला करके सर्वत्र एक अद्वितीय तत्व है अजन्मा है प्राण मन रहित शुभ्र शुद्ध है अक्षर है सबके अपेक्षा पर अव्याकृत है उससे भी बढ़ करके पर है अक्षर सर्व कार्य के अपेक्षा माया कारण पर है उसी पर से भी और निरूपाधिक पुरुष पर है शुद्ध ब्रह्म है और बाकी ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं इसके लिए इसी श्रु मंत्र में एक तस्मा जायते प्राणों मन च चम वायुज्योतिराप पृथ्वी विश्वसधारिणी एतस्मा इस ब्रह्म से पुनः परमात्मा से प्राण जायते प्राणपान व्यान सब कुछ मन सर्वेन्द्रिया च मन इंद्रिय भी उत्पन्न होते <coughs> हम आकाश वायु ज्योति जल पृथ्वी जो पृथ्वी सब विश्व से धारणी विश्व से सर्वस्व सबका धारण करने वाला है इसी से उत्पन्न होते है इसी से उत्पन्न होने से जैसे कारण मिट्टी से भिन्न घटसरावादी नहीं है तंतु से अतिरिक्त पट कोई नहीं दिखा सकता है इसी प्रकार कार्य प्रपंच आगे छाद के में कहेंगे वाचारंभम विकारो नाम अध्येयम मृत्यु के इति वाणी का आलंबन शब्द पर किया जाता है विकार कार्य नाम मात्र है कारण से अतिरिक्त नहीं है इसी प्रकार एक अद्वितीय ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है पर का विषय कहा ब्रह्म अक्षर निर्विशेष है अब इसको फिर ज्ञान कराने के लिए सरल से फिर और आगे बताते स्पष्ट करने के लिए अग्निर्मूर्धा चक्षुष्रीचंद्र सूर्य दिशा श्रोत्रेवावृता वेदा वायु प्राणुहृद एहि पृथिवी ये आत्मा। आत्मा। एक आत्मा है ये इससे उत्पन्न होता है हिरण्यगर्भ हिरण्यगर्भ से होता है ब्रह्म विराट अलग अलग दिखने पर भी वस्तुतः इनसे उत्पन्न होने से तदुरूप है सुवर्ण से बना गया भूषण नाम रूप अलग होने पर भी भूषण ही है ये विराट रूप है यही पर ब्रह्म में उससे उत्पन्न हुआ वो सर्वात्मक है जो ब्रह्मांड दिखता है और ब्रह्म से भिन्न नहीं है कारण है माया विशिष्ट चेतन ईश्वर सूक्ष्म रूप हो गया सूक्ष्म प्रपंच अभिमान हिरण्य गर्भ अरे स्थूल प्रपंच है वही अभिमानी विराट है ये विराट रूप कथन करते हैं अग्निर्मूर्धा देव अशोभावलोक अग्नि ऐसे कहा गया है ये चांदो के में स्वर्गलोक को अग्नि रूप से कहने से वो विराट रूप के मुर्धा मस्तक स्थान पर हुआ और वो विराट रूप के चक्षु है दो चंद्र और सूर्य और श्रोत्र दिशा दोनों तरफ जिदर मुकरे दोनों बाय डायने स्रोत्र है वाघ विवृता से वेदा वाघ है जो प्रसिद्ध है उद्घाटित प्रसिद्ध है, वो वेद है जो विराट के वाणी है वो वेद रूपे। है वायु प्राण बाह्य जो वायु दिखता है वो विराट के प्राण है हृदयम हृदय विश्वमस् सब कुछ इसका विश्व हृदय है वायु प्राण हो गया अंतकरण सारा जगत ही पदभ्याम पृथ्वी पद से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो पृथ्वी पाद के स्थान पर हुआ ऐसा ही सर्वभूता अंतरात्मा ये सारे भूतों का अंतरात्मा है सबके ये अंतरात्मा एक ही अद्वितीय तत्व है सवभूत में वही नान्यु अतस्था श्रोता मंत्र श्रुति कहती है जो एक अद्वितीय आत्मा है उससे भिन्न कोई दृष्टाश्रुता मंता नहीं वही सर्वत्र अलग अलग उपाधि को लेकर के अलग अलग दृष्टाश्रुता मंता ऐसा दिखता है तस्दग्नि समिधो ये सूर्य सोमर्जन्य ओषध य पृथिव्यामानेत सिंचती योषिता प्रज पुरुषा संप्रसूता तस्मा अग्नि द्व्यूलोक स्वर्ग रूप अग्नि इससे उत्पन्न हुआ जिसे अग्नि के लिए समिध हु ऐसे सूर्य अग्नि के लिए जैसे समिध है सूर्य से द्व्यूलोक प्रकाशित होने से ये समिधि सूर्य के समान हुआ सूर्य सूर्य समिधि के समान हुआ और द्व्यूलोक अग्नि में हवन करने से उसे सोम निष्पन्न होता है सोम से परजन्य हुआ सोमत पर्जन्य पर्जन्य रूप द्वितीय अग्नि है पंचाग्नि विद्या में कहा द्यू आगे पर्जन्य पर्जन्य से वृष्टि होने पर पृथ्वी में पृथ्वी अग्नि है पृथ्वी में औषधि वृहबादी होते हैं उसी वृहवादी सेचन भोजन करने पर अन्न रस क्रम से रेत होता है पुरुष में पुरुष अग्नि पहले द्व्यूलोक अग्नि पर्जन्य पृथ्वी तृतीय है चतुर्थ अग्नि पुरुष उसमें अन्न का से हवन होता है पुरुष अन्न खाता है अन्न रस क्रम से रेत होता है रेत सिंचती योषितायाम पुरुष पत्नी में रेत सेचन करता है योषित को ही पंचम अग्नि कही गई ये अग्नि नहीं है अग्नि भिन्न अनग्नि में अग्नि चिंता अग्निचिंतन ये उपासना है अग्निपंचाग्नि विद्या द्व्यूलोक अग्नि परजन्य अग्नि पृथ्वी पुरुष और योषित स्त्री ये पांच में अग्नि अग्निचिंतन करने पंचाग्नि विद्या चांदव्य में है इससे बभी प्रजा पुरुषा सम प्रसूतम इसे पुरुष से अनेक प्रजा उत्पन्न उत्पन हुए प्रसूता उत्पन्न हुए तस्माच सामयजुंश दीक्षा ये क्रतवो दक्षिण संवत्सर यजमचा सोमो यत्र यत्र पवते सूर्यः यूर्य परब्रह्मसे सबकी उत्पत्ति सारा ब्रह्मांड ऋच सामयुंसि रीम यजु ये ऋक् वेद का भी नाम है और मंत्र का भी नाम है ऋग्वेद यजुर्वेद साम वेद अथर्वेद यित तो वेद का नाम है और कुछ मंत्र का नाम है रिक रूप मंत्र यजुरूप मंत्र ऋक ऋचा कहते रिक कहते जो श्लोकात्मक है पाद अक्षर नियत पादाक्षर अवसाना समान पाद वाले श्लोक में जैसे जैसे अनुष्टुप छः है आठ आठ अक्षर एक एक पाद में नियत पाद अक्षर में नियत अक्षर में पाद की समाप्ति हो श्लोकात्मक हो उसको कहते रिख रीचा मंत्र है कुछ मंत्र होते श्लोक नहीं गद्यात्मक है गद्य है पाद उसका नहीं पाद यदि हो तो नियत अक्षर नहीं अनियत पाद अक्षर हो तो उसको कहते यजुर्मंत्र यजुर्वेद में भी ऋग रूप मंत्र बहुत है ऋग वेद में भी यजुर्प मंत्र है यानी कि यजुर्मंत्र तो यजुर्वेद में ही ऋग मंत्र ऋग्वेद ही में ही ऐसा नहीं ऋग्वेद में भी मंत्र ऋचा है यजुर् है श्याम भी है यजुर्वेद यजुर में भी मंत्र ऋचा भी है यजु है श्याम भी है शाम में भी ऋग भी है मंत्र तो ये मंत्र ऋच मंत्र साम यजु सा मंत्र है साम मंत्र है ऋचा में आरूढ़ करके ज्ञान किया जाता है तो ये मंत्र का नाम यहाँ ऋच है श्याम यजुंसी मंत्र है और दीक्षा कर्म करने के लिए कर्ता का नियम होता है मौजादि बंधन आदि कुछ ग्रहण करते धारण करते दीक्षा आगे यज्ञाश्च सर्वे कर्तव यज्ञ और क्रतु यज्ञ अग्निहोत्रादि है जिसमें यूप एक यूप स्तंभ बना करके यूप का प्रयोग होता है जिसमें उसका नाम होता है क्रतु जिसमें यूप की आवश्यकता नहीं उसका नाम होता है यज्ञ तो यज्ञ और क्रतव में ये भेद है देवता उद्देश्य में द्रव्यग याग होता है यज्ञ में उप प्रयोग नहीं होता है तो अयुपा यज्ञ यज्ञाश्च अयुपा युप रहित तो। किंतु शयूप क्रतु क्रतु तो युपसयीत तो है युप काष्ट से बनाते हैं पत्थर से बनाते हैं प्रतिष्ठा करने के लिए मंदिर आदि तो युप होता है प्रयोग क्रतव में उसका प्रयोग होता है तो क्रतु यज्ञ में भेद अग्निहोत्रादि यज्ञ है और कुछ ज्योति ज्योतिषमादि है और विश्वजित आदि है और क्रतु है, है। दक्षिणा की भी उत्पत्ति गौ से एक से गो से लेकर के पूरा सर्वस्व दक्षिणा एक विश्वजिती याग है उसे सबको देना पड़ता है जैसे कठोपनिषद आया था विहुना दक्षिणा संवसर काल है कर्म का अंग है ये सबकी उत्पत्ति हुई ब्रह्म से यजमान भी है या कर्त यज्ञ कर्म का कर्ता और कर्मफल को लोक कहा लोक्यंति भुज्यंति कर्मफल है लोक और सोम जिसमें सोम यत्र पवते यत्र सूर्य पवते जिसमें सोम है जिसमें सूर्य है तो कर्म फल भोगने के लिए दक्षिणानुमार्ग से जाते हैं सोम चंद्र है उत्तराणु मार्ग से जाते हैं जहाँ सूर्य है तो ये सूर्य से उपरक्षित उत्तरायण में जा करके जितने कर्मफल भोगते हैं और सोम कह करके दक्षिणा मार्ग से जा करके जितने पितृलोक में भोग करते हैं सब कुछ इसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं ये प्रदर्शन करने के लिए सर्वात्मक ही ब्रह्म है सर्व ब्रह्म से भिन्न नहीं है तस्माचेवा बहुदासम प्रसूता साध्या मनुष्य प्रसवो प्राणपाणग्रीअतप श्रद्धा सत्यम ब्रह्मचर्य विधिश्च तस्मा देवा बहुदा संप्रसुता विभिन्न प्रकार देव बसुवादिगण मरुदगण आदि सौदेवता उत्पन्न होते हैं साध्य देवता है साध्य मनुष्य जितने कर्म में अधिकारी पशु है पशु कुशु घर में रहते हैं गो आदि अश्वादि अरण्य में रहने वाले सब कुछ वयांशी पक्षी है प्राणापानो प्राणपानादिश की उत्पत्ति से सही है प्राणापानो मनुष्य का धारण करने वाला जीवन है वृह हवो ये हवि प्रदान करने के लिए तपश्च तप भी कर्म के अंगे पुरुषों का संस्कार करने के लिए और कुछ पृच चंद्रण आदि फल तप भी है श्रद्धा है बुद्धि जिससे ही कर्म उपासना में प्रवृत्ति होती है सत्यम सत्य मिथ्या वर्जन करके यथार्थ कथन करना अन्य को कष्ट नहीं हो ये सत्य भी ब्रह्मचर्य मैथुन असमाचार ब्रह्म है अरे विधि है कर्म करने के लिए जितने विधि है सब कुछ है इस उत्पन्न हुए सब ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है सप्तराणा प्रभवती तस्मा सप्तार्चिश समिध सप्त हो सप्तमें लोकाय शु चरती गुहा गुहाशया निता सप्त सप्त सप्त प्राण शिविर में होने वाले प्राण सप्त है चक्षु श्रोत्र घ्राण दो दो छिंद्र करके छः और मुख एक है सात है ये सप्तः प्राण उससे उत्पन्न होते हैं तस्मात् सप्तार्चि सात अर्चि अर्चित तो होता अग्नि में ज्वाला है ये सप्त अर्चि है विषय के प्रकाश है विषय का प्रकाशन ज्ञान है वृत्ति से जो प्रकाश एक वृत्ति है आगे कहेंगे अंतकरण परिणाम वृत्ति और वृत्ति में जो चिदाभास होता है वो अवध्योतन प्रकाशी इसी फल चैतन्य को यहाँ लेना आगे वृत्ति के लिए अलग शब्द आएगा सप्त होमा सप्त होमा आगे कहेंगे समिध हो गया चिदाभास फल चैतन्य तथा सप्त समिध सप्त विषयों को समिति कहा ऐसे अग्नि का, का प्रज्वलन समिति से होता है ऐसे सात प्रकार विषय है तो इंद्रिय के सप्त अर्चि ज्वाला रूप है दीप्ति है वो समिधि से प्रकाश प्रज्वलित तो होती है अग्नि इस प्रकार यहाँ सात विषय इंद्रियजन्य ज्ञान के लिए कारण विषय से ही प्राण प्राण शब्द से चक्षुरादि इंद्रिय लेना उनके चक्षरादी इंदिरा की प्रवृत्ति होती विषय के द्वारा तो विषय हो गए समिधि के समान सप्त तो होमा होमा होमसाध विषय भिशे, विषयाकर वृत्ति वृत्ति ज्ञान को लेना यहाँ होमा शब्द से विषयाकर वृत्ति और पहले आया अर्चि शब्द से फल चैतन्य लेना घट ज्ञान पट ज्ञान होता है तो घटाकार वृत्ति होती है वृत्ति को ज्ञान कहते हैं। वृत्ति तो अंतकरण जड़ है जड़ होने पर भी उसको ज्ञान शब्द से कहा जाता है क्योंकि उसमें अंतकर्ण में चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास उदय होता है सीधाभाषा को फल शब्द से कहते हैं तो वृत्ति को यहाँ सप्त होम शब्द से कहा गया और अर्चित शब्द से वृत्ति में प्रतिफलित चैतन्य जिसको फल कहते हैं, वो फल लेना ज्ञान सप्त में लोका लोक शब्द से इंद्रिय के स्थान प्राण शब्द से जो इंद्रिय कहे गए उनके गोलक स्थानों को लेना है ये सु चरंती प्राण ये गोलक जिसमें इंद्रिय रह करके के विषय ग्रहण करती है गुहाशया बुद्धिप गुहा में स्थित है निहिता सप्तः सप्ताह प्राण अपना आदि नहीं लेना यहां इंद्रिय के स्थान गोलक लेना जिनमें इंद्रिया रह करके प्रवृत्ति होती है और गुहाशया शरीर में सुश्रुत अवस्था में स्वप्नावस्था में हृदय में रहने से गुहाया गुहा में रहने से गुहाशया कहा गया गुहाशया ये सब इंद्रिय अंतकर्ण तो में एक हो जाते लीन हो जाते हैं सपनावस्था में जो इंद्रिय सब गुहा में बुद्धिप गुहा में अंतकण के साथ एक हो जाने से उनको ही कहा गया गुहाशया गुहाशया प्राण सप्त सप्तः ये सौ साथ-साथ है। इसी परमात्मा से ब्रह्म से सारे ब्रह्म की उत्पत्ति दिखाते आगे भी अतः समुद्र गिरेश्चर्व अस्म स्यंद सिंधव सत्तसूपा अतच सर्वा ओषदरस यूतेषते ह्यंतरात्मा सारे समुद्र इस उत्पन्न होते सात प्रकार समुद्र चार छी एक तो नमकीन क्षीर सबको मालूम है क्षार उदक जल है क्षीर इच्छुरस घृत दधि शुद्ध उदक सुरा ये मिलकर के सात प्रकार समुद्र क्षार उदक तो नमक वाले सब देखते हैं चीरा समुद्र है इच्छुरस समुद्र है कि समुद्र घृत समुद्र है दधि समुद्र है शुद्ध जल समुद्र है सुरा समुद्र है इस प्रकार सात प्रकार है समुद्र ऐसे शास्त्र में आया सप्त प्रकार समुद्र उसके कुछ से का लेकर एक हो सकता है आगे ऊपर जाते हैं क्षीर गंगा कहते हैं क्षीरगंगा उसके पानी क्षीर जैसे दिखता है उसका नाम क्षीरगंगा है स्वर्ण गंगा शायद एक बद्रीनाथ के पास उसके पानी स्वर्ण जैसे दिखते हैं ऐसे नाम है तो समुद्र में इस प्रकार सात प्रकार समुद्र कहेगी गृह चर्वे जितने परवतर हिमालय आदि अस्म स्यंदते सिंधव सिंधु स्यंद्रवंत गंगादी और सिंधवेश नद नद्य बड़े बड़े नद सर्वूपा सिंधव इससे निकलते हैं अतच्च सर्वा ओषधे ओषधि बीरहबादी सौ रसच्च मधुरादी रस से प्रकार से ये सब भूतेषते ह्यंतरात्मा ये पाँच भूत से वेष्ट होकर के अंतरात्मा सूक्ष्म सर रहता है पुरुषेवेदम विश्व कर्म तपो ब्रह्म परामृत एक तो वेद निहत गुहाँ सौ विद्याग्रंथि विकृति हसौम्य पुरुषेदम विश्व ये सवकुश पुरुष ही सी जो कर्म है तप है ब्रह्म है कार्य ब्रह्म है भी पर, अ, कम, ब्रह्म शब्द से ये तो कारण रूप ब्रह्म है और बाकी सब कुछ ये सर्व जो कह सर्व क्या पुरुष है वह एकदम विश्वम विश्वम का सर्व क्या है कर्म तप है उपासना और उसका फल जितने, और सब कार्य है सर्वम ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है परामृतम परम अमृत है रूप स्वरूप जिसके प्राणियों का है ये ये ज्ञान सही सब कुछ की उत्पत्ति होती है सारे कुछ ब्रह्मांड यही है वो पर रूप है ब्रह्म रूप है सर्व ब्रह्म कार्य ब्रह्म भी हुई है प्रपंची वो ही है, सब कुछ परामृतम परम अमृतम अमृत स्वरूप है ये तय वेद निहित तो गुहाएँ बुद्धिरूप गुहा में है जे उसको परब्रह्म को जानता है साक्षात्कार करता है सो so, हे, हे, हे सौम्य सह अविद्याग्रंथि यह विकिरति अविद्या्रंथि को नष्ट कर देता है नष्ट करके जीते जी मुक्त हो जाता है ये द्वितीय मुंडक है आभि सन्नी गुहाचरनाम महत्मत सामर्तम येजत्ण निम्सच्च यदत जानत सदसद्यम परम विज्ञाद्वरिष्ठ आभि प्रकाशरूप प्रकाशरूपे अभी सन्नी गुहास अत्य निकटतर है सव प्राणीस चिदृप गुहाचरम बुद्धिरूप गुहा में रहने वाले गुहाचर गुहाचर है हृदय में स्थित है हृदय में स्थित है ब्रह्म सर्वव्यापक है तो भी हृदय में स्थित से संहित है और उस वो इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण करता है अंतकण है बुद्धिरूप उसमें स्थित है गुहाचरम न गुहाचरम प्रसिद्धे नाम महत्पदम ये महत्पदम सर्वमहतन से सर्वे पद्यति पदम सब पद का सबका अधिष्ठान और सबसे बड़ा है अत्र समर्पितम इसमें सारे प्रपंच सो समर्पितम रथ नाभि में जी सर है सर्वम समर्पितम सर्वम कौन है एजत जो चलने वाले पक्षी आदि है प्राणत प्राणी है निमिष चक्षु बंद करने वाले होने वाले जो निमिषण नहीं करने वाले सब कुछ है ये यद एतः जानत जो ये आत्मतत्व है सबका अधिष्ठान है हे शिष्य शिष्य जानत इसको जानो इसका साक्षात्कार करो जो सद असद वरण्यम सद असत मृतामत अथवा तूलस् उसे व्यतिरित और कुछ नहीं है जितने है ब्रह्म से बिना कुछ नहीं सबसे ये श्रेष्ठ है वरण्यम है सबका प्रार्थन्य है वरण्यम परम विज्ञात विज्ञात परम जो प्रजा विज्ञात परम प्रजाम के लौकिक जो ज्ञान है उसे विलक्षण है लौकिक ज्ञान का विषय नहीं लौकिक ज्ञान से विलक्षण है शुद्ध स्वरूप है जिसमें सब अधिष्ठित है यद वरिष्ठम सबसे श्रेष्ठ है वर्तम सदार्थ में क्योंकि सब पदार्थ के नाश होने पर भी एक अधिष्ठान ब्रह्म रहता है अधिष्ठान ही शुद्ध है बाकी सब अध्यस्त कल्पित है इसे सब प्रजा वरिष्ठम प्रजानाम विज्ञानाद परम प्रजानाम का संबंध परम विज्ञात के जो लौकिक ज्ञान उससे ज्ञान के विषय उससे बढ़ विलक्षण है शुद्ध ब्रह्म जिसके ज्ञान से मुख्य होता है यदर्चिम यदुभ्योणु चम लोका निहिता लोकिनस् तदे तद्क्षर ब्रह्म स प्राणस्तुवादे तत्सत्यम तद तदमृत तद्देधव्यम सौम्य विदि यद अर्चिमथ ज्वाला वाला प्रकाश रूपे है स्वयं प्रकाश है यद अणुभ्य अणु अणुत से भी अणु अत्यंत सूक्ष्म है सूक्ष्मतम जितने सबसे सूक्ष्म है ये लोका निहितालोकिन जिसमें लोका कर्मफल लोक भूआदिलोक और लोक में वास करने वाले सब उसमें स्थित है उसमें आश्रित है तदतरम ब्रह्म यही अक्षर ब्रह्म है जिसकी विद्या परा है सब प्राण सद वांग्मन वही प्राण वांग्मन जितने सब वही है उससे भिन्न कुछ भी नहीं है अधिष्ठान से अतिरिक्त अध्यत्व की सत्ता नहीं होती है वही वांग्मन रूप से रूप से वही दिखता है तदेत सत्यम वही सत्य है ब्रह्म तद अमृतम अवरण धर्म अमृत तद वेधव्यम उसका वेदन करना चाहिए हे समय विद्धि उसका वेदन करो वेदन करने का अर्थ अपने स्वरूप जैसे धनु सर मारते सर जा कर के लक्ष्य में वेद करता है इसी प्रकार अपने आप को उसमें मिला दो मन का समाधान करो उसको मन से ताड़न करो मनो उसमें लगाओ सब कुछ छोड़ करके बाकी जितने प्रपंच दिखता है वो नाम रूपात्मक मिथ्या है सर्वत्र अधिष्ठान रूप से सदब्रह्म है नाम रूप को निराकरण करके सत चीत आनंद रूप ब्रह्म में मन का समाधान करो वही वेधन है अरे वेदन कैसे करना है आगे कहते हैं धनुर्गृहीतनिषद <coughs> मास्त्रम शरम हिपाशा निशिम संद्य तद भागवत न चेतसा लक्ष्यम तदैवाक्षर सौम्य विदि धनुर्गृहीत धनु शर के लिए वेधन करने के लिए धनु चाहिए धनुर्गृहीत औपनिषद महास्त्रम ये बड़े अस्त्र है उपनिषद के जो दुर्द्वारा प्रतिपादित धनु आगे इस मंत्र में कहेंगे प्रणबोध्यन प्रणव ही धनु शरम ही उपासा निशितम संदित ये अपने को सर बनाना अंतगण को इसको लेकर के अपने को उपासा निश्चितम उपासना करके सूक्ष्म करना बार बार उपासना निश्चिंतन करने से सूक्ष्म होता है संस्कृत होता है उसका संधान करे उसको धनु में लेकर के आयम उसको खींच करके खींचना क्या है धनु को इंद्रिय मन को अपने विषय से हटाना यही खींचना है तदभागवते न चेत भावगते न भावना तस्म भाव भावना परमात्मा चिंतन करते करते चित्त पर उसमें लग जाए इससे ही विषय को मन को इंद्रियों को अपने अपने विषय से हटाना यही खींचना है लक्ष्यम तदैवाक्षरम सम्य विधि वही अक्षर ही लक्ष्य उसको वेधन करो निरंतर मन को उसमें लगाओ चिंतन करो फिर उसको ही बताते स्पष्ट करते धनु क्या है सर क्या है प्रणवोधनु श्यात्मा ब्रह्म तरलक्ष्य अप्रमत्तेन वेधव्यम शर्व तन्व भवे प्रणव को धनु कहा ओंकार शर्व हित्मा सरह आत्मा अपने स्वर्णपुर को सर बनाना उसको लेकर मन कुछ में प्रवेश करना है लगाना ब्रह्म तलक्ष्य ब्रह्म उसका लक्ष्य है यहाँ अंतकुण उपाधि स्वरूप उप जीवात्मा को लेना अंतकोण उपहित है जिसको उपाधि के द्वारा अलग लगता है वस्तुतः पर ब्रह्म है इसको लेकर के उपहित उपाधि विशिष्ट अंतकर्ण को उसमें लगाना अंतकर्ण उपहितों को चेतन को ब्रह्म से अभिन्न मानना अप्रमत्यन वेधव्यम प्रमाद रहित तो होकर के उसको ताड़न करना है अप्रमत्यन वेधव्यम प्रमाद होता है आत्म विषय को छोड़ अन्य विषय चिंतन करना है प्रमाण अप्रमाद बाह्य विषय से, से तृष्णा रूप प्रमाद को छोड़ करके उसको वेधन करना मन को उसमें लगाना मनोपहित तो जैसे चंद्र का प्रतिबिंब जल में दिखता है वो प्रतिबिंब बिंब रूप चंद्र से भिन्न नहीं है आपके अंतकर्ण में जो चिदाभास दिखता है वो बिंब रूप चेतन ही है बिंब रूप चेतन को नहीं समझ करके चिदाभाष में अहम बुद्धि होती है अंतकर्ण में बुद्धि में चिदाभाष है उसमें अहम बुद्धि होती है जहाँ चिदाभा से है वहाँ अधिष्ठान चेतन है जिस प्रकार जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखता है जल जहाँ है वहाँ भी शुद्ध आकाश है वास्तव में आकाश घाट के अंदर आकाश दिखता नहीं किंतु जल में प्रतिबिंबित आकाश दिखता है बालक बच्चा नहीं समझ करके प्रतिबिंब को कहता है आकाश यद्यपि आकाश जल भरने पर भी घड़ा के अंदर है वो दिखता नहीं दिखता है प्रतिबिंब उसको आकाश मानता है जल हिलने पर कथाकाश हिलता है ठीक इस प्रकार शुद्ध चैतन्य जड़ा चेतन सब में बराबर है आप बीच शुद्ध चेतन शरीर के अंदर भी बाहर भी शुद्ध चेतन है वो नहीं दिखता है दिखता है अंतकरण में जो चीदा उस चीदा को ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं और ब्रह्म रूप ही है उसे अधिष्ठान चैतन्य जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और प्रतिबिंब मुख से अलग कोई दर्पण में है ही नहीं पदार्थ आपके मुख ही दर्पण के माध्यम से दिखता है अंतगण के माध्यम से आपका स्वरूप ही बुद्धि में दिखता है अंतगण में तो उसको वेधन करना अंतकण उपहित तो चेतन को ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप एक मानना अभेद अनुसंधान करना बाहे विषय तृष्णा छोड़ करके ऐसे करते करते कब तो करना शरवत तन्वयो भवेत जैसे धनुष सर को खींच कर छोड़ देते स्वर लक्ष्य में जा के वेधन करके, करके लक्ष्य के साथ एक हो गया किसी प्रकार मन का चिंतन करते करते जब ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप ही हो गया ऐसे ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप से अतिरिक्त कुछ नहीं है अंतकोण उपहित जो अंतकोण में प्रतिबिंबित दिखता है ब्रह्म ब्रह्मरूप है अपने को ब्रह्म से अभिन्न जब तक अहम ब्रह्म से दृढ़ निश्चय होता है तब तक ही करते रहना चाहिए तो एक अद्वितीय ब्रह्म है अज्ञान के कारण भिन्न भिन्न बुद्धि होती है एक अद्वितीय ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती तो उसके बाद आप प्रयास करो तो भी देहे में हम बुद्धि नहीं होगी शुद्ध ब्रह्म यस्म दौथिवी चातरीक्षम मनः सह प्राणीश सर्व तमेक जान थात्माच विमुच था मृत से जिसमें दौ पृथ्वी अंतरीक्षाकाश ओत तो के प्रति केवल पृथ्वी भूर्भुवस्वत्न नहीं प्राणीश स मन सब इंद्रिय के साथ मन भी उसमें आश्रित है सब कुछ ब्रह्मांड आपके इंद्रिय मन जिसमें आश्रित है तम एवं एकम जानत आत्मानम अर्थात देव पृथ्वी अंतरिक्ष का आश्रय एक ही आत्मा है भूर्भुव स्व कह करके चौदह भुवन ले लेना भू कह करके पृथ्वी के नीचे पाताल साथ आ जाएंगे भू एक हो गया अंतरिक्ष हो गया भू वह और करे स्वर्ग क्या आधे आगे और कितने रहेंगे स्वर्ग क्या दें चार भोर स्व मह जन तपस तैसा दे भू तीन लोक के अंदर सब आ जाएंगे सारा ब्रह्मांड जिसमें आश्रित है सारा ब्रह्मांड का आश्रय कौन है एक आत्मा है तम एवं एकम जान था जो आपका आत्मा वही एक है सारा ब्रह्मांड का आश्रय देह में तो चिदाभास दिखता है उसी चिदाभास में मैं बुद्धि करके अपने को परिचय न मानते आपका स्वरूप बिंब रूप चेतन है जो सारा ब्रह्मांड का आश्रय और ये आत्मा कितने है एक है अनेक नहीं है चिदाभाष प्रतिबिंब अनेक होने पर भी बिंब एक है चंद्र एक है प्रतिबिंब अनेक है इसी प्रकार एक बिंब रूप चेतन आपका स्वरूप है उससे भिन्न कुछ नहीं जो भिन्न दिखते हो प्रतिबिंब ही दिखते है आपके शरीर में भी प्रतिमा है प्रतिमा में हम बुद्धि होती है श्रुति स्पष्ट कहती है सारा ब्रह्मांड सब इंद्रिय मन आदि का सब सबकाश्रेय एक आत्मा है तम एवं एकम उसी को ही जानो और कुछ अन्य जानने क्या है ही नहीं ज्ञय यभ में भगवान कहते एक वचन दिया वही एक ही ज्ञेय जानने के योग्य एक ही उसको जाना और कुछ नहीं जानने का सारा संसार ब्रह्मांड के विषय में कुछ जानने की आवश्यकता नहीं एक आत्मा को जान लो अन्य आवाज़ से चत अन्य वाणी अन्य चिंतन अन्य जानने की इच्छा जिज्ञासा उसको छोड़ो एक तत्व है उसको जानो क्योंकि अमृत सेतु से से अमृतत्व तो का ही सेतु के समान ये संसार रूप समुद्र से पार होने के लिए मोक्ष के लिए सेतु के समान है उसको ही जानो हराइव रथनाभूस आत्र नाड्य स ये अंतरते बहुधा जायम ओम ध्याथात्मा स्वस्ति पारा तमस परस्ता रथनाभु और यत्रस संगता यनाड्य संहता रथनास प्रकार हे इस प्रकार देह व्यापी जितने नाड़ी सिरा है सब जिसमें आश्रित है स यशो अतरते वंदर्व विचरण करता है बुद्धि में स्थित है सर्व अंतरित बहुत जायमान अनेक प्रकार कार्य रूप से दिखता है अंतकर्ण उपाधि कारण अनेक अंतकण में अनेक प्रकार वही देखता सुनता जानता है वही दृष्टा श्रोता मंता होता है बहुत प्रकार दिखता है एक ही तत्व है अंतकणों कहने से अनेक अंतकरण में अनेक चिदाभास अनेक रूप से दिखते हैं वही मनुष्य पर सुपक्षी देवता सब दिखते हैं जड़ चेतन सब एक ही ये बहुत आ जाए माना ओम इतव ध्याय था ओम ये शब्द है अक्षर है शब्द है श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द श्रवण इंद्र का द्वारा जिसका ग्रहण होता है ओम वही है जो लिखकर पढ़ते हैं उसको शब्द नहीं कहते शब्द के संकेत लिपि कहते लिपि है वो अक्षर है नहीं है इसलिए ध्येय जो ब्रह्म ओंकार के द्वारा ध्यान करते हैं ओंकार शब्द है ओम ऐसे करके उसमें जो पूर्ण होता है चिद उसी के ध्या ब्रह्म है ऐसा चिंतन कर ध्यायत था आत्मा न आत्मा रूपे स्वस्ती वह पाराय तमस परसाद तमस प्रसाद वह स्वस्ती आपका कल्याण हो ऐसा आचार्य शिष्यों को आशीर्वाद आशीर्वाद वचन कहते हैं निर्विघ्न हो सत्य है निर्विघ्न हो परकुल पार करने के लिए अविद्या तमस तम से अज्ञान तमस रहित ब्रह्म ब्रह्मस्वरूप ज्ञान के लिए आपको कल्याण निर्विघ्न हो ये ज्ञान में विघ्न सब कार्य में श्रेयांशी बहुविज्ञानी विघ्न भिग्ना है तो उसके लिए गुरु प्रसाद ईश्वर प्रसाद रहित को ज्ञान नहीं होगा ईश्वर की उपासना भी करते देवताओं का ज्ञान भी और आचार्य की सेवा आदि सब करते करते नियम नियमपूर्वक विधि पूर्वक चिंतन करे, बाकी सब चिंतन छोड़ करके एक अपने स्वरूप आत्मा जो व्यापक है अधिष्ठान है सत्य है उसमें मन लगाए सारे प्रपंच मिथ्या श्रुति स्पष्ट कहती है नेह नाना किंचन अन्य कुछ है ही नहीं स्वप्न प्रपंच के समान सब दिखते हैं बार बार उसमें स्वप्न दृष्टि करके मिथ्या बुद्धि करके मिथ्या प्रपंच में मन को नहीं लगा करके अधिष्ठान अहम अस्मी परम ब्रह्म ऐसी चिंतन बराबर करें यह सर्वज्ञ सर्वविद यसे महिमा भुवि दिव्य ब्रह्म पुरेह स व्योमन आत्मा प्रतिष्ठित जो सर्वज्ञ है और सर्वविदे सामान्य रूप से सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ है और विशेष सौल रूप से जानने वाले सर्वविदि है पर ब्रह्म यसे स जिसकी महिमा है ये सारा कुछ द्वीप पृथ्वी आदि सब शासन में रहते हैं सारा सूर्य चंद्र इसके शासन में रहते हैं जमा सूर्य अग्नि इंद्र वरुण सब कुछ और स्थापर जंगम अन्य समय पर वर्षा वृष्टि ऋतु ये सब जितने होते हैं कोई अपने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते हैं इसकी महिमा उसके ऐश्वर्य पृथ्वी में ब्रह्मांड में दिव्य ब्रह्मपुर है सब व्योमनि आत्मा प्रतिष्ठित ब्रह्मणपुरम ब्रह्मपुर ब्रह्म का स्थान दिव दिव्य है प्रकाश रूप जितने बुद्धि से ज्ञान होते घट ज्ञान पट ज्ञान आदि सब बुद्धि प्रत्यय में स्थित है बुद्धि रूप वृत्ति में स्थित है अधिष्ठान रूप से उसके प्रकाश रूप से साक्षी रूप से स्थित है ऐसे व्योमनि हृदय आकाश में स्थित है आत्मा प्रतिष्ठित ये हृदय कमल हृदय कमल कमलाकार कमला हृदय पदमाकार है उसके अंदर बुद्धि बुद्धि रूप आकाश में प्रतिष्ठित जैसे लगता है सर्वत्रत है वहाँ उपलब्धि होने से वहाँ है जैसे लगता है वही प्रतिष्ठित अर्थात तो वही साक्षात्कार होता है और प्रतिष्ठित वस्तु तो सर्वगत है सर्वत्र है उसकी उपलब्धि होती है वही उपलब्धि करो साक्षात्कार करो मनोमय प्राणशरीर नेता प्रतिष्ठितों ने हृदय सन्नी धा तद्विज्ञान धीरा आनंद रूपम अमृतम यद विभाति मनोमय ये मनोवृत्ति से ही उसका साक्षात्कार होने से उसको मनोमय कहा मनोपाधि कही प्राण शरीर प्राण रूप ही उसका शरीर है नेता प्राण शरीर का नेता स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को लेने वाला इसी तीनों अवस्था में जाने आने वाला प्रतिष्ठित वो अन्य अन्य प्रतिष्ठित भोजन करेंगे भोजन कर से अन्नरस होकर के ये शरीर होता है पिंड रूप शरीर उसमें हृदय रूप बुद्धि में स्थित है प्रतिष्ठित अन्य बुद्धि में स्थित है हृदय में सन्निधाय शरीर में हृदय में सन्निहित होकर तो के स्थित बुद्धि रूप में स्थित सर्वत्र होने पर भी बुद्धिप बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होने से बुद्धि में स्थित कहा प्रतिष्ठित तद्विज्ञान परिपश्यति धीरा धीरा तद्विज्ञान विशिष्ट ज्ञान विज्ञान विशिष्ट ज्ञान होता है शास्त्राचार्य उपदेश जनित ज्ञान विज्ञान ज्ञान और विज्ञान में विज्ञान साक्षात्कार तो होते हैं ज्ञान शब्द से शास्त्र ज्ञान परोक्ष ज्ञान विशिष्ट ज्ञान होता है शास्त्र ज्ञान शास्त्राचार्य उपदेश जनित संशय विपर रहित ज्ञान और ज्ञान होने के लिए साधन चाहिए साधन के बिना नहीं होता है तत्वसित छोटा सा है तुम ब्रह्म हो इतने तो है उपदेश किंतु अंतकरण की अशुद्धि के कारण त्वम तो पदम में कौन हूँ ये ज्ञान नहीं होता है सारा ब्रह्मांड को जानना चाहते हैं देखना सुनना चाहते हैं घूमने जाते हैं बहुत विदेश भी जाते हैं लाख लाख रुपया खर्च करके देखने के लिए अपने स्वरूप को नहीं देखा जो अपने अंदर है अपना स्वरूप है अपना वास्तव पारमार्थिक है पारमार्थी तत्व तो तो आप ही है आपका स्वरूप है उसको तो नहीं देखा सारा ब्रह्मांड देखना चाहते हैं सारा ब्रह्मांड भी कोई नहीं देख सकता है एक ऋषि के समय भी प्रत्येक स्थान किसने ने है नहीं दिखा है इसके आश्रम में जितने कमरा सौ कमरा में कौन गया नहीं दिखा है <laughs> सारा ब्रह्मांड क्या देखेंगे और जितने भी जय बड़े बड़े लोग और वैज्ञानिक लोग किसी स्थान में भुवनसर में गीता ज्ञान यज्ञ कर रहे थे बड़े इंजीनियर कर रहे थे बड़े बड़े सब अरुण्य से आए थे सब उनके कहा वैज्ञान कहाँ ऊपर पहुँच गया कितने दूर चला गया आप ये सब क्या ये सब का वेदांत का कहाँ स्थान है क्या वेदांत का स्थान है जैसे ब्रह्म का स्थान पूछते हो उसे वेदांत का स्थान तुम पूछते हो वैज्ञानिक लोग बहुत चले गए आकाश को जान लिया सारा ब्रह्मांड में जितने बड़ा आकाश है आकाश तो आप जानते हो कितने बड़ा है कहते आकाश तो बहुत अनंत है मैं क्या वैज्ञानिक लोग जो जान गए जान लिए जितने जान लिया और बाकी कितने जानने का बाकी है सारा जितने पूरा है जानने का है जितने ब्रह्मांड है जितने तक तो जान लिया कितने गुना ऊपर जाएंगे तो आखा समाप्त तो हो जाएगा तो सब फिर श्रीमिखुजराट बड़े बड़े वैज्ञानिक हिसाब करके किसने कह दिया एक प्रति में कहा एक प्रतिशत बता दो कितने प्रतिशत वैज्ञानिक को मालूम हो गया ओके एक प्रतिशत गणित के विज्ञान तय होकर ये कहा तो विचार करो बोलो और कोई गणित ज्ञान वाला है तो विचार करो एक प्रतिशत का क्या अर्थ हुआ उसके सौ गुना दूर आगे चले जाएंगे जितने तक वैज्ञानिक लोगों ने जान लिया उसके सौ गुना आगे चले जाएंगे तो आकाश समाप्त हो जाएगा पर चुप और नहीं विज्ञान फेल हुआ वैज्ञानिक लोग क्या कहेंगे कितने जान लिया जितने जान लिया उसे कितने बाकी है जानने के लिए मालूम है कितने बाकी सौ गुना या दो सौ गुना है हज़ार गुना कोई बता सकते हैं नहीं कभी कभी जितने संख्या बताओ अनंत में अंत कैसे होगा इसी प्रकार देखो सब को कभी कभी अभिमान होता है कि हमको बहुत मालूम है हम बहुत जानते हैं हम बहुत जानते हैं एक ही विषय में किसको बहुत ज्ञान हो गया ठीक है एक ही विषय में पूरा ज्ञान नहीं है डॉक्टर के पास जाओ एक विषय में बहुत ज्ञान हो फिर दूसरे डॉक्टर के पास भेजेगा दूसरे डॉक्टर फिर तीसरे के पास भेजेगा फिर वो चतुर्थ डॉक्टर को बुलाएगा एक, एक डॉक्टर में ये रोग के विषय में सब ज्ञान नहीं है और बाकी आव या औषध रोग को छोड़ करके अन्य विषय ज्ञान नहीं जिसको संस्कृत आ गया और कितने भाषा जानने को बाकी है जिसको बहुत भाषा मालूम हो गया उसको सब सब आ गया बहुत भाषा ज्ञान क्या नृत्य कर सकता है सब वाद्य यंत्र का वादन कर सकता है जितने वाद्य यंत्र है उसको वादन करने के लिए सबके पास सामर्थ्य है जितने जानते सब क्या लकड़ी काम कर लेंगे सोना के जो भूषण बना देंगे सब कर सकते हैं बहुत विषय का अज्ञान है इसको विचार कर देखें हमको जितने विषय का ज्ञान है उससे कितने गुने विषय का अज्ञान है और ज्ञान के कारण अभिमान होता है तो अज्ञानी के कारण क्या करना चाहिए अपने को क्या समझना चाहिए हम बहुत आता नहीं बहुत नहीं आता है उसको शब्द से कहेंगे तो खराब लगेगा अपने को मूर्ख समझना चाहिए <laughs> कुछ आता है करके बड़े विद्वान पंडित तो नहीं समझ करके जितने विषय नाइए आता है कितने विषय में विद्वता और कितने विषय में मूर्खता अधिक विषय की विद्वता है या अधिक विषय की मूर्खता है अधिक विषय की मूर्खता है।, है।, है तो अपने को पंडित तो मानना चाहिए मूर्ख मानना चाहिए एक आत्मतत्व को जान लिया तो सब का ज्ञान हो गया नहीं तो अभिमान नहीं करना चाहिए बहुत आता है करके ये सारा ब्रह्मांड जितने हैं सब सब सव एक तत्व ब्रह्म में आश्रित है उसी ब्रह्म को जानना है उसे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है तद विज्ञान है ना परिपछ्यंती धीरा उसके ज्ञान से ही धीरा परिपश्यंति साधन सम्मधमादि साधन हो वैराग्य हो तब तो पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार होता है धीरा विवेक के लोग साक्षात्कार करते हैं आनंद ये आनंदरूपे सारे दुखक निवृत्ति अमृत यदा विशेष रूप से, से भाति अमृत यही विज्ञान शास्त्राचार्य उपदेश के बाद सा, समधन हो वैराग्य हो तो साक्षात्कार होता है तब अमृतरूप स्वयं मुक्त हो जाता है जीते जी विद्य हृदयग्रंथिश्छि सर्वस क्षीयते चास्त कर्मा तस् पराबरे हृदय ग्रंथि विद्यते हृदय में जो ग्रंथि है ग्रंथि के समान गांठ इतने ग्रंथि मजबूत है खो खोलने के लिए जो प्रयास करते है, और जोर जोर होता है ये सब कामना जितने है सब ग्रंथि जैसी स्थित है हृदय ग्रंथि चिद्यंते सर्व संशया सब संशय जितने हैं विषय में सब नष्ट हो जाते ज्ञान होने के बाद ये इच्छा कामना है ये ग्रंथि के समान है चाहे अश्य कर्माणि ज्ञान होने के बाद जितने कर्म हैं सब उत्सय नष्ट हो जाते हैं प्रारब्ध कर्म को छोड़ करके संचित कर्म और ज्ञान उत्पत्ति के साथ ज्ञान होने के पहले और ज्ञान के बाद कुछ कर्म होता है तो अकर्म हो जाता है उसके साथ ज्ञानी का संबंध नहीं होता है तो प्रारब्ध कर्म केवल रहता है और सब कर्म नष्ट होते तस्विन दृष्टि परावरि परहे कारण रूप से अवरहे कार्य रूप से उसका साक्षात्कार दर्शन के से अहम अस्म परम ब्रह्म इस रूप से दं त नहीं तो सर्वकर्माणी चयंत चाष्य कर्माणि कर्माणि बहुवचन दिया तो कहीं कहीं प्रारब्ध कर्म का नाश भी कह देते हैं क्योंकि प्रारद्ध कर्म से आरंभ हुआ शरीर जिसको ज्ञान हो गया वो अपने को शरीर नहीं मानता है आत्मा का प्रारद्ध कर्म है या संचित कर्म है आत्मा में कोई कर्म नहीं प्रारब्ध भी आत्मा के साथ तो कोई संबंध नहीं तो ज्ञान अपने को देह के साथ अहमबुद्धि करता है क्या जिससे देह का प्रारब्ध कर्म है उसे देह में ज्ञानी अहमबुद्धि करता है तो अपना प्रारध्ध कैसे माने गया? ज्ञानी मानता है मेरा कोई ना प्रारध्ध है ना संचित है ना कोई कर्म का संबंध कई पहले हुआ नहीं अभी नहीं कभी हो नहीं सकता है मैं असंग रूप हूँ असंग स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान हो गया तो ज्ञानी देखता है मेरा कोई कर्म नहीं और अज्ञानी की दृष्टि से शरीर रहता है शरीर भोग होता है उसको समझाने के लिए प्रारब्ध कर्म रह जाता है बताते हैं हिरणमय परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कल त्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद्यत्मिद हिरणमय कहा हिरण्य तो सुवर्ण चमकीला है ज्योतिर्मय है ये ज्ञान ज्योतिर्मय परे कोशे ये बुद्धि रूप ज्ञान रूप ज्योति कोश का विशेषण है स्वयं ज्योति ब्रह्म के लिए नहीं ज्योतिर्मय प्रकाशमय बुद्धि के विज्ञान रूप प्रकाश रूप कोष के अंतर्गत स्थित है जैसे अस्सी खड़ग का कोष होता है ये बुद्धि इस प्रकार कोष रूप है कोष के समान है उसमें विरजम ब्रह्म निष्कलम उसके अंदर रज रहित अविद्यादि दोष रूप रज से रहित मलवर्जित ब्रह्म निष्कलम कला रहित अवय रहित तत्शुभ्रम वही शुभ्र अत्यंत प्रकाश रूप जितने ज्योति है सबका प्रकाशों का भी प्रकाशक है ज्योतिषुभ्रम ज्योतिषाम ज्योति अत्यंत शुभ्र है शुद्ध सर्व सूर्य ज्योति सर्व प्रकाश का भी प्रकाश तो है तद यद आत्मविद विधु वही अक्षर ब्रह्म है जो बुद्धि की साक्षी है बुद्धि से घटपट रूप प्रसाद ज्ञान होता है सब ज्ञान में अनुगत चिद रूप से अनुगत है और बुद्धि प्रत्यय साक्षी सर्वत्र चिद रूप से अनुगत ये आत्मतत्व तो उसको जानते हैं आत्मविद ज्ञानी लोग उसको जानते विवेकी लोग जानते हैं न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम ने मां विद्युत भांति कुत अग्नि तमेवत मनुभाति सर्व तस्य भाषा सर्विदम विधा तत्र तूर्य न भाति उसी ब्रह्म तत्व को सूर्य प्रकाश नहीं कर सकता है सारा ब्रह्मांड को प्रकाश करता है जड़ वर्ग को सूर्य तत्र सूर्य का भी प्रकाश के ब्रह्म न चंद्र तारक चंद्र तारका भी उसको नहीं प्रकाश कर सकते हैं इमान विद्युत न भांति जो विद्युत है वो भी उसी को प्रकाश नहीं करती है कुतो यम अग्नि सूर्यचंद्रादीन असफल है ये सामान्य अग्नि क्या प्रकाश करें तम एवं भान्तम सर्व अनुभा प्रकाशमान होने से ही उसके प्रकाश से सब प्रकाशित तो होते हैं तस् भाषा उसके प्रकाश है इधम सर्व विशेष से भान होते हैं उसी का ही प्रकाश है, है। ब्रह्मे ब्रह्म वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतोत्तरेण अधस्ोर्धम चसुत ब्रह्मवेदम विश्वदरिष्ठ ब्रह्म एवैदम अमृतम इदम जोकुशे स ब्रह्म अमृतम पुरास्ताम जोकुशे ब्रह्मे पश्चा ब्रह्म पिछभ जो कुशे सब ब्रह्म दक्षिणत उत्तरेन बायन डाएन जोकुशे अधस्ोर्धम निच्यधर्ध उपर सारा ब्रह्म जोकुशे स ब्रह्म व्यव प्रसुतम अनेक प्रकार से नाम रूप आकार से कार्या से फैला हुआ है ब्रह्म ही ये अविद्या के कारण ब्रह्म रूप से ब्रह्म ही अन्य रूप से बाएं डाएने ऊपर नीचे आगे पीछे सब वही फैला हुआ है इदम विश्वम इधम वरिष्ठम इदम विश्व ब्रह्म एवं यही वरिष्ठ में सबसे वर्तम श्रेष्ठ है वही पूज्य है वही परमार्थ सत्य है ये वेद का आदेश है अभी ब्रह्म ज्ञान के लिए जैसे कहा ध्यान उपासना प्रणव को प्रणव ध्यान उपासना अभी इस प्रकार सहकारी साधन सत्य आदि साधने कहने के लिए आगे आरंभ करते हैं और तत्व का निरूपण सुनने पर भी एक बार से नहीं होता है जब तक नहीं होता उसी तत्व को बताने के लिए सारे श्रुति सारे शास्त्र उसी को ही बताने के लिए नाना प्रकार नाना शब्द से नाना आख्याय का नाना प्रक्रिया से उसी तत्व को बताते हैं और कुछ भी बताने का है ही नहीं एक अद्वितीय तत्व ब्रह्म है जो वाणी मन का विषय नहीं है शब्द स्पष्ट रूप से नहीं, नहीं प्रवृत्त होता है शक्ति के द्वारा और प्रत्यक्षादि प्रमाण चक्षुरादि प्रमाण का विषय नहीं होने से प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकते हैं और शब्द साक्षात नहीं कह कर करके लक्षण के द्वारा उसे ब्रह्म से भिन्न के निषेध करके ब्रह्म को बताते हैं अतत चकितम विधत्ते श्रुतिरअपि महिमन सूत्र में इसलिए अनेक प्रकार शब्द प्रयोग करके उसी ब्रह्म को परमात्मा स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए आगे भी ग्रंथ द्वा सुपन्ना सयुजा सखाया सामन वृक्षम परिशस्व जाते तयरन्या पिप्पलम स्वादत्ति अनस्ो अभिचाकशीति दो सुपन्न पक्षी के समान ही सयुज सखायु ये लोक प्रयोग हैं संयुज सखायु हो जाएगा सुपाम सलुगु पुरुषण अक्ष या डाड्या या जाल सूत्र से आज हो जाता है सयूजा सयुज मिले हुए सखा दोनों परस्पर सखा के समान एक वृक्षम स्थित है ये एक वृक्षम स्थित है समान वृक्षम परिश्रष्ट हो जाते समान ये शरीर में वृक्ष के समान ही वृक्ष का जैसे चेतन होता है इसी प्रकार शरीर का भी चेतन होता है नष्ट हो जाता है ये वृक्ष के समान है स्थित दोनों परस्पर आलिंगित परस्पर स्थित दोनों ये दोनों में से तयर अन्य पिपलम साधुति दोनों में से एक पिपल पिप्पल कर्म फल है कर्मस्पन सुख दुखा ये साधु कर्म फल अनेक प्रकार अति खाता भो करता है अनस्नान ये सूक्ष्म स्वरूपाधिक होकर के हो जीव सुख दुख अनुभव करता है अनस्नान अन्य अभिचा और दूसरा जी ईश्वरीय है अनस्नान नहीं खाता हुआ शुद्ध स्वरूप है सर्वज्ञ सर्व माया उपाधिक्वर के है केवल देखता ही रहता है स्थिति केवल देखता ही रहता है साक्षी रूप रहता है सामने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निश्चया शोचति मोह्यम जुष्टम यदा पश्यन्नमीशम से महिमीति कम वृक्ष में पुरुष निमग्न डूबा हुआ ये लाव लवके होता अलव सुख जाता है वाराणसी में देखा लौ किसे नौका जैसे बनाते थे बड़े बड़े लोग को बांध लेंगे तो वो उसके ऊपर कुछ बिछा देंगे पानी में डूब गया नहीं एक रखेंगे तो उसके अंदर भारी है तो डूब कर रहता है ऊपर थोड़ा दिखेगा नीचे थोड़ा पत्थर कुछ बांध दिया तो नीचे खींचेगा जैसे लौकी डूबा हुआ रहता है इसी प्रकार पुरुष निमग्न ये जीव है पुरुष भोक्ता अभी काम कर्म ऐसे डूबा हुआ जैसे निमग्न अनिश या हाँ सोचती अनिश ईश्वर से बिना न असमर्थ सबके लिए किसी के लिए सामर्थ्य नहीं देखते देखते आ, संपत्ति कट गया जो ले गया पुरुषों को बड़ा करके शादी करने करना शादी के पहले शादी के बाद मर गया फिर वो अपने पत्नी मर गई अपने संधन समय चला गया मकान टूट गया भूकंप हो करके देखता है रोता है हा हा करता है अनिश्चर होकर के असमर्थ है पुत्र मर गया पत्नी मर गई जिन जीवित से क्या होगा ये धन सम्पत्ति चलेगी चोर ले गए कहाँ रोग आ गया कहाँ ऐसे ऐसे करते है, रोता रोता है शोक करता है मोह को प्राप्त करता है अनथ को प्राप्त करता है जब तक संसार से वैराग्य नहीं होता है तब तक परमात्मा को देखता नहीं है संसार के पीछे भागता है ऊपर ऊपर से परमात्मा का नाम ले लेते भक्ति भगवान हम करते भक्ति भक्ति करते कहते कहते, कहते संसार के पीछे दौड़ते भगवान का नाम लेते भक्ति कहते कहते परमात्मा में मन लगता नहीं मन संसार गुड़जवा जाता है माला लेकर बैठा भगवान की फोटो मूर्ति सामने रख करके ध्यान करने के लिए सामने तो परमात्मा है मन कहीं ब्रह्मांड वो कहें घूमता है जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक परमात्मा में मन नहीं लगता है इसलिए वैराग्य होने के लिए ही परमात्मा कृपा करके अपने किए हुए कर्म फलों को देते हैं वो कर्म फल आता है सुख दुख देने के लिए दुख तो देने के लिए आता है बीच में थोड़ा सुख देता नहीं तो बेचारा मर जाएगा थोड़े उसको थोड़ा लात मारते हैं और थोड़ा थोड़ा बीच में कुछ चॉकलेट दे देते हैं फिर जब जुष्टम यदा पश्चति अन्य विषम जब वैराग्य होता है तब तो इधर मुड़ता है जब तो संसार में दुख नहीं हो तो वैराग्य क्या होगा इसलिए संसार में जब वैराग्य विरक्त होता है जुष्टम सब ईश्वर जुष्ट से भीत है मुनि ऋषि के द्वारा प्राणी के द्वारा सेवित जदा अन्यम ईशम अपने से भिन्न ईश्वर को जब देखता है सब समझता है अस्य महिमानम इसकी स महिमा है यही सब कुछ है और कुछ नहीं संसार में सार सब असार है इति बीत शोक शोक रहित तो हो जाता है ईश्वर को जो साक्षात्कार करता है ये जगत ये ईश्वर वही अहम अस्मी ऐसे साक्षात्कार हो जाता है अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तब तो कृतकृत्य हो जाता है यदा पश्य पश्यते यदा पुरुष पुण्य पापे विधूय निरंजन परम साम्य उपैति यदा पश्य ऋक्मर्ण पश्यते पश्यती पश्य पाघ्राध्मा दृदिशा स सतहूता है पश्य देखने वाला दृष्टा पश्यतिमर्णक् सुवर्णवर्ण स्वयं प्रकाश आत्मा का साक्षात्कार करता है जब साक्षात्कार करता है कर्ता रम ईशम ये कर्ता है सब जगत कर्ता है ईश्वर है पुरुष पुण्य व्यापक ब्रह्म योनि ब्रह्म योनि पर ब्रह अपर ब्रह्म का कारण अथा ब्रह्म च योनिश्च सब का कारण ब्रह्म है अथा हिरण्यगर्भ रूप अपर ब्रह्म का कारण है शुद्ध ब्रह्म तब जब शुद्ध ब्रह्म यही करता है माया उपाधि को सुवर्ण के समान जिसका रूप है ऐसे उसको जो साक्षात्कार कर लेता है तदा विद्वान पुण्य पापे, विधुय निरंजन तब ज्ञानी पुण्य पाप को नष्ट कर देता है समाप्त तो हो जाता है पुण्यपाप छ्य चाष्य कर्माणि में अभी अभी, अभी कहा सबको नष्ट करके निरंजन अंजन रहित निर्लिप हो जाता है किसी क्लेशादि किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है तब तो परम साम्य मुपेति साम्य समता समता कौन से जैसे परम ब्रह्म है उसके बराबर होकर के दूसरे पर ब्रह्म होकर बैठता है ऐसा अर्थ हो सकता है उनके बराबर हो जाएगा जैसे परमात्मा है इसे भी परमात्मा दूसरे परमात्मा इसलिए विशेषण दिया परमम साम्यम परम विशेषण देने से परम साम्य का अर्थ एकत्व तभी परम होगा नहीं तो अपरम होगा गौण हो जाएगा परम साम्य कहन से निरतिशय अर्थात अभिन्न हो जाता है एक तो को कर है उपेति प्राप्त, प्राप्त परम साम्य उनसे को प्राप्त कर लेता है एक हो जाता है ब्रह्म वेद ब्रह्म ह्य सर्वूतेर्भाति बीजानन विद्वान्वेना आत्मक्रीड आत्मर क्रियावान्न ब्रह्मविद्याणो ह्यश ये सर्वूतेर्भाक प्राणस्य से प्राण पहले कहा था केनुपनिषद में सब प्राण का भी प्राण कहन से मुख्य प्राण जी पर ब्रह्म ही प्राण ये प्राण का भी प्राण है ये स यह सर्वभूत विभाति अनेक भूत से ब्रह्मा से लेकर के तीर्ण तक जितने भूत अनेक रूप से विशेष रूप से भाती अनेक रूप होकर के विविध अनेक प्रकार दिखता है ब्रह्म ही है अज्ञान के कारण नाम रूप उपाधि के कारण अनेक प्रकार दिखता है विज्ञान <coughs> विद्वान भवते न जो सर्वभूत कांतरात्मा सब सबका अधिष्ठान शुद्ध ब्रह्म है पारमार्थिक सत्य उसको जानने वाले न अतिवादी भवते अतिवादी नहीं होता है जो कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है जो जानता है उसको छोड़कर कर कुछ कह दिया तो अतिवादी हो गया किंतु ये ब्रह्म से बिना कुछ भी नहीं है जो ब्रह्म को जान लिया ब्रह्म से बिना उसके लिए क्या रहा तो ब्रह्म और किसको अतिक्रम कर कहेगा जो कहेगा और ब्रह्म से बिना कुछ है ही नहीं इसलिए अतिवादी नहीं होता है अल्प अतिवादी होता है जितने जानता है उस को कुछ कह लेगा किंतु ज्ञानी जो कहेगा अतिक्रम करके नहीं अर्थात सब कुछ ब्रह्म जो कहता है ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है अतिवादी नहीं होता है आत्मक्रीड़ा आत्म आत्मनि क्रीड़ा से बाहर तक तो क्रीड़ा करने के लिए बाह्य साधन लेकर खेलते हैं यह आत्मा में उसकी क्रीड़ा है आत्मरति आत्मा निरति से आत्मरति रति क्रीड़ा में भेद बताया बाह्य साधन आदि लेकर खेलते हैं तो क्रीड़ा है रति है साधने के बिना केवल विषय की प्रीति है रति विषय उसमें प्रीति को कहते रति और साधन में क्रीड़ा है तो रत्ती साधन निरपेक्ष और क्रिया साधन सापेक्ष क्रियावान ऐसा ब्रह्मविधान वरिष्ठ एक क्रियावान है ज्ञान ध्या ध्यान वैराग्य दुलप क्रिया करने वाला यही क्रियावान ऐसा ब्रह्मविधाम वरिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी में श्रेष्ठ है वही सो ज्ञान ध्यान वैराग्य युक्त है क्रिया वाला है और सत्य साधन कहना बड़े साधन है सत्य सत्य न लभ्य तपसा आत्मा सम्य ज्ञानन ब्रह्मचर्य नित्यं अंत शरीर ज्योतिर्मयो शुभ्रो यं पश्यती यत येण दोषा येष आत्मा सत्यन लभ्य तपसा सत्य ही मिथ्या भाषण चुनना सत्यभाषण ये सत्य एक बड़ा साधन है सत्यन लभ्य परब्रह्मस्वरूप स्वयं सत्य है उससे अन्य कोई सत्य नहीं उसको प्राप्त करने के लिए स्वयं सत्य भाषण करे उसी मार्ग में चले तो प्राप्त होगा तपसा तप भी एक साधन है जितने तप है उसमें सबसे श्रेष्ठ है मन श्रेष्ठ इंद्रियाणा चे परम तप परम तपे मन इंद्रिय के एकाग्रता ये तप है चाहिए इंद्रियों को अपने विशेष हटा करके मन को एकाग्र एकम अग्रम यश्य जैसे एक अग्र है, एक और मन चले विभिन्न ऋत व्यग्र ये व्यग्र हो गया इधर इधर उधर चलता है एकाग्र है सब मिल करके एक ओर चलेंगे मन में ये सामर्थ्य एकाग्र होने पर ब्रह्म को प्रकट कर देता है यही मन है व्यग्र हो गया ओर का ब्रह्मांड घूमता रहता है दुखी होता है जब सब विश्वास हटा करके एक अग्रह कर एक में लग गया तो ब्रह्म सर्वत्र है सर्वव्यापक है वहाँ ब्रह्म अभिव्यक्त हो जाता है परमात्मा जिस प्रकार सूर्यकिरण इतने बड़े काच बीच में मोटा हो सूर्यकिरण इतने सूर्यकिरण जब एक ही बिंदु में आ जाएगा वहाँ अग्नि प्रकट हो जाती है ठंडी में दिन भर लेटे रहते हैं सूर्यकिरण पूरा सारे में सूर्य किरण बड़ा अच्छा लगता है किंतु इतने एक इंच लंबा चौड़ा इतने गोलक के सूर्यकिरण यद एक ही बिंदु में आ गया चश्मा का लेंस के द्वारा वहाँ क्या होता है अग्नि प्रकट हो जाती है जिस प्रकार इतने सूर्यकिरण एक बिंदु मान पर अग्नि का प्राकट हो जाता है इसी प्रकार आपका मन सारा ब्रह्मांड भागता फिरता है उसके एकाग्र करें परमात्मा लगाएंगे तो परमात्मा ही प्रकट हो जाएंगे ब्रह्म इसलिए ये मन एकाग्र करना ये सब बड़े तप है उससे ही ऐसा आत्मा लभ्य प्राप्त होता है प्राप्ति क्या ज्ञान हो गया तो अपना स्वरूप और प्राप्त की प्राप्ति प्राप्ति तो गौण प्रयोग है भिन्न की प्राप्ति होती अप्राप्त की प्राप्ति अपना स्वरूप तो ज्ञान हो गया तो नित्य प्राप्त है सम्य ज्ञाने न नित्यम सम्य ज्ञान मन ज्ञान से प्राप्त होता है साक्षात्कार हो गया तो अपने स्वरूप प्राप्त है नित्यम संबंध करना नित्य का नित्यम ब्रह्मचरिण सत्य न लभ्य कहें जो तो जो झूठ बोलने वाला कभी कभी सत्य बोलता है नहीं बोलता है सत्य बिना बोले नहीं चलेगा मिथ्या नहीं बोलने पर तो चल जाएगा सत्य बिना बोले नहीं चलेगा जो झूठ बोलने वाला भी यदि कोई व्रत ले लेके मैं हमेशा ही झूठ बोलूँगा सत्य नहीं बोलूँगा अपने क्रिया व्यवहार भी नहीं चलेगा भूख लगते समय क्या कहेगा भूख लगती कहेगा नहीं कह भूख नहीं लगती कहेगा पेट में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा पेट में दर्द है? मिथ्या बोलने वाला क्या कहेगा पेट में तो कोई तकलीफ नहीं है और बाकी जहाँ आप दवाई देना दे दो पेट हमारा बिल्कुल ठीक है तो सत्य नहीं बोलेगा मिथ्या भाषण करेगा तो व्यावहार की क्रिया भी नहीं होगी तो मिथ्या भाषण करने वाले भी कभी कभी तो सत्य बोलता है तो कहे सत्य न लभ्य कहे तो तो सत्य बोलते सब सत्य हैं हम तो सत्य भाषण करते हैं इसलिए श्रुति कहते नित्यम का संबंध करना नित्यम सत्य न, नित्यम ब्रह्मचर्य न सौ के साथ नित्यम तपसा निरंतर तप करे, हमेशा ही सत्य भाषण करे हमेशा ही ब्रह्मचर्य प्राण करें तब लभ्यता आत्मा नहीं कि कभी सत्य बोल दिया परमात्मा अनु अनुभव साक्षात नहीं नित्यम का संबंध सौ के साथ करना है ये ज्ञान का साधन भगवान भाष्यकार कहते हैं भिक्ष संन्यासी के लिए तो अवश्य आवश्यक ही अंत शरीर ज्योतिर्मय भी शुभ्रो ये शरीर के अंदर है अब बुद्धि में साक्षात्कार होता है शरीर के अंदर बाहर भी है अंदर भी है ज्योतिर्मय प्रकाश में ही शुभ्र है शुद्ध है यम पश्यंती यतय क्षीण दोषा श्रुति में आए यतः इसलिए भगवान भाष्यकार कहते संन्यासी के लिए तो ये अवश्य आवश्यक है यति यति शब्द से संन्यास दीक्षा लन से होगा ही बात नहीं यत्न करने वाले यति है आत्म प्राप्ति के लिए यत्न करते तो यति है कोई सोचेंगे सन्यासी के लिए कहा गया हमारे लिए तो नहीं कहा गया हम नहीं करेंगे नहीं सब के लिए परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो यत्न करना पड़ेगा जो यत्न करता है यति वही लोग साक्षात्कार करते हैं क्षीण दोषा जब सम्पूर्ण दोष क्षय हो जाए दोष सबको छोड़ने पर ही साक्षात्कार होगा ये नहीं कि पहले ज्ञान हो जाएगा उसके बाद काम क्रोध रागद्वेश को हम त्याग करेंगे ऐसा नहीं पहले से छोड़ना काम क्रोधादिदोष से चित्तमले ये सब छोड़ने पर ही साक्षात्कार होगा ये क्षीण दोषा पश्य सत्यमेवती नानृतम सत्यन पंथा तथोदान येना क्रमंत्र ऋषय हत काम यमानम सत्यमेव जयति सत्यम जो ये है सत्य से महत्वध्य अच कर देंगे तो सत्यवान हो जाएगा सत्यम से सत्य सत्यम अषाधि अच सत्यवान सत्यभाषण करने वाला ही जयता है न अनुरतम मिथ्या भाषण करने वाला जीता नहीं परास्त होता है कभी कभी मिथ्या भाषण कर कोई जीत ले वस्तु तो जय जय नहीं है मिथ्या भाषा उसका पा फल भोगना पड़ेगा और लोक में भी कभी न कभी प्रकट हो जाता है सत्यमेह जयति श्रुति कहती सत्यम एवं न तो सत्यम न अनुतम सत्यन पंथा बीततो देवयान हम इस सत्य से ही देवयान पंथा बीतत विस्तृत भी है देवयान है उत्तरायण को देवयान कहते उस निरंतर प्रवृत्ते सत्यन तो उससे ही परमात्मा की प्राप्ति होती है ये न आक्रमती ऋषयो हाप्त कामा जिस मार्ग से ऋषय ऋषि दृष्टा ज्ञान ज्ञानी उसको जाते हैं सत्य से प्राप्त करते हैं कुटिल माया कपटादि अहंकार मिथ्या को छोड़ करके जो सत्य मार्ग को अपनाते हैं वही आप्त तो कामा आपता कामा यही काम्य वस्तु सब प्राप्त हो गया अन्य सब विषय की इच्छा छोड़ दे तो परब्रह्म की इच्छा हो और पर ब्रह्म की प्राप्ति हो गई तो सबकी प्राप्ति हो गई सर्वेच्छा परित्यागे दुख क्वा भी न दृश्यते सुखम आत्यंतिक्छन त्यजेच्छा दुख कारण इच्छा ही दुख का कारण है जितने जितने इच्छा है इतने इतने दुखी है जब इच्छा कम हो जाए अपेक्षा कम कर दे तो निराया सुखी है बैठ कर साधु सन्यासी क्या है संपत्ति एकट्ठी होकर सुखी नहीं हो रही इच्छा कम उनसे सुखी जो लोग इष्ट वस्तु की प्राप्ति होने पर सुखी होते हैं वस्तु तो है इष्ट वस्तु की प्राप्ति से सुखी नहीं इष्ट वस्तु की जो इच्छा थी वो इच्छा के निवृत्ति होने से सुखी चाहती हमको मिल जाए मिल जाए मिल जाए करके अंतर्वासना चांचल है। अब मिल गया अब जैसे बच्चा रोता है भूख लगता है भूख के कारण खेदा के रोता है उसको डाल दिया प्लास्टिक का खिलौना और सोचा कोई अपूर पदार्थ मिल गया उसको लेकर मुख्य में लगाता है रोना बंद गया भूल गया थोड़ी देर में फिर फेंकता है जिस प्रकार बच्चे थोड़े कुछ लाल पीला कोई कलर वाला डाल दिया प्लास्टिक का वो कोई पदार्थ करके उसको पकड़ लेता है रोना भूल जाता है ठीक इस प्रकार की जीव थोड़े कुछ मिल गया ये मिल जाए इदम में से आदम आद, में, आद, में से आद ये मुझे मिल जाए कुछ मिल गया उससे समय होता इच्छा समाप्त शांत थोड़ा जल में जैसे मछली जल को कंपना करने वाली थोड़ी देर शांत तो हो गया तो प्रतिबिंब दिखता है अंतकर्ण में जो वासना है ये वासना ही अंतकोण को हिलाती रहती है और अंतकर्ण में जो राग जैसे काम क्रोध आदि मल है पानी में महिला रहे तो प्रतिमा साफ नहीं दिखता महिला को हटाओ महिला हटाने के बाद काई आदि पानी में है तो उसको हटा देते हैं नीला हटाने के बाद पानी हिलेगा तो प्रतिंब अच्छा नहीं दिखेगा शांत हो गया तो प्रतिबंब स्पष्ट दिखता है आपके अंतकरण में ये वासना से चांचल है अरे है काम क्रोध विद्यादि आदि मल है मल हटेगा और चांचल्य हट जाएगा पर ब्रह्म स्वरूप परमानंद उसकी थोड़े प्रतिबिंब हो जाता है अभिव्यक्ति हो जाती है वो प्रतिबिंब को सुख मानकर कहते हैं कि इसी विषय से हमको मिल गया विषय से सुख नहीं इसी विषय की इच्छा की निवृत्ति विषय प्राप्त होने पर उसकी इच्छा नहीं रहती मिल गई तो इच्छा निवृत्ति से सुख सर्वे इच्छा नाम परित्यागे जितने इच्छा है इच्छा के एक विचार कर छोड़े ये इच्छा करके ये वो सब वस्तु प्राप्त तो हो जाए क्या मैं कृत्यकृत हो जाऊँगा ये ये विषय प्राप्त होते तो क्या कृत्यकृत हो जाऊँगा विषयों के विचार करें इच्छा को परित्यागे ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए केवल एक परमात्मा चाहिए सर्वे इच्छा नाम परित्यागे दुखम क्वापि न दृश्यते कहीं दुख नहीं दुख तो है इच्छा इच्छा ही दुख देने वाली सुखम आत्यंत कम इच्छा एक पर परमात्मा स्वरूप परमानंदे है उसके इच्छा करते हुए उसकी इच्छा करते हुए त्यजे दुख कारण दुख का कारण इच्छा उनको छोड़ो एक एक इच्छा का त्याग करने पर जिसकी इच्छा कमती है इतने सुखी है जिसकी इच्छा ज्यादा है इतने दुखी है जब उस मन में सोचता है ये नहीं छोड़ो ठीक है छोड़ दो मिल जाए मिल जाए मिल जाए उसके पीछे लगता है जब सदा मिले नहीं मिले कोई जरूरत नहीं छोड़ो सुखी हो गया ये कृष्ण रहित होकर के काम हो जाते हैं ज्ञान होने के बाद यमनिधानम प्रकृषस्थान सत्य ब्रह्म का स्वरूप स्वयं उसको प्राप्त करते हैं परमाथ तत्व सत्य उत्तम साधना उसका परम निधान उसे संबंधित साध्य परम धान है पुरुषार्थ मुख्य रूपे परब्रह्म ब्रह्मस्वरूप बृहच त दिव्यम अचिंत्य रूपम सूक्ष्म तत्सूक्षरम विभाति दूरात सुदूरे तदीहांति के पश्यत निहित गुवाया बृहच त दिव्यम ओ बृहत सबसे व्यापके हे पर्रह्म दिव्यम हे सायम प्रकाशे इंद्रिय विषय नही अचित्य रूपम अचित्यम रूप यितन का मन के विषय नहीं सूक्ष्म तत् सूक्ष्मच तत् सूक्ष्मतरम विभाति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है सबसे सूक्ष्म है आकाश तो सबसे सूक्ष्म है उससे भी उसका ही कारण उसका ही अधिष्ठान उससे भी सूक्ष्म है विभाति विविधम भाति विभाति अनेक प्रकार दिखता है प्रकाश करने वाले वही सूर्य चंद्र रूप से दिखता है दूरा सुधूरे जितने दूर जाओ उसके आगे दूरा सुधूरे अज्ञानी उसको प्राप्त नहीं कर पाते अज्ञानी के लिए दूर से भी दूर है जितने मन जहाँ दौड़ कर जाएगा वो ब्रह्म उसके आगे दूरा सुधूरे और ज्ञानी जो अंत कोण हैं उनके लिए तद यहा अंतिक अपना स्वरूप ही है सौ से जितने समीप है उनसे भी अत्यंत समीप है पश्यसु यह वन हितम गुहायाम जश्यसु जो चेतना वाले है, देखते हैं दर्शनादि करते है, जानते हैं जीव है। उनके गुहायाम यही वनहितम शुद्ध ब्रह्म इधर उधर देखते हैं परमात्मा प्राप्ति के लिए इधर उधर दौड़ते हैं ढूंढते हैं ये वह गुहायाम नितम अपने आ बाहर छोड़ करके अंदर देखो अंदर है बुद्धि रूप गुहा में स्थित है बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है बाहर विषय तृष्णा से इंदिरा बाहर भागने से मन एकाग्र नहीं होने से अपने स्वरूप होते हुए भी उसका बहना नहीं होता है अरे बाह्य तृष्णा छोड़ करके अंदर स्थित होकर के इच्छा त्याग कर दिया बुद्धि में उसकी अभिव्यक्ति होती है बुद्धि का जो प्रकाशक बुद्धि को आप जानते हैं जो बुद्धि को जानता वही ब्रह्म है बुद्धि को आप जानते हैं बुद्धि आपका दृश्य ज्ञय है बुद्धि के साथ चीतावास होने के कारण उसमें अहम बुद्धि हो जाती है मेरी बुद्धि मैं बुद्धि नहीं हूँ तो बुद्धि को जानने वाला मैं उसको बुद्धि का जो साक्षी उसको समझ ले ये आपका स्वरूप वही ब्रह्म है तो यही स्थित है नितम स्थित है उसको साक्षात्कार करना है न चक्षुषा गृह्य नापि बाचा नान्य देवी तपसा कर्मणा वा विशुद्ध सत्वस ततस्तुतम पश्यते निष्कलम ध्याम उसकी उपलब्धि का साधन करते चक्षु से नहीं न चक्षुषा गृह्य चक्षु, चक्षु कह करके किसी भी नापी बाचा ज्ञानेन्द्रिय किसी ज्ञानेन्द्रिय का विषय नहीं और नापिभा कर्म इंद्र का विषय नहीं है ना नान्य देवे ही देव इंद्र अन्य किस इंद्र से नहीं है और तपसा तप तो बड़ा साधन है साधन तो है तप तप साधन तो पर भी तप के मात्र से नहीं ज्ञान से ही प्राप्त होता है अज्ञान निवृत्त हो ना न तपसा न कर्म ना और कर्म जितने करे वैदिक कर्म अग्निहोत्रादि कर्म बड़े दुष्कर् है नहीं कर पाते है सब बहुत लोग बड़े कम लोग कोई विलक्षण है तो भी कर्म से प्राप्त नहीं होगा कर्म से जो प्राप्त होता है वह अनित्य है कर्म से स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो होती है कर्म के साधन है वैदिक कर्म साधन करने से स्वर्ग आदि प्राप्ति होती है सब लोग को सुख चाहते हैं सुख चाहने के लिए निषिद्ध कर्म भी करते हैं किंतु नरक जाना पड़ता है सुख प्राप्ति की छात्र तो कर्म करने पर पुण्य कर्म करें तो सुख मिलेगा तो ये भी किंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है परमात्मा जो पर स्वरूप वो नित्य है कर्म से जो प्राप्त होगा वह अनित्य है इसलिए कर्म से भी नहीं गृहते तो कैसे प्राप्त होगा ज्ञान प्रसाद प्रसादेन ज्ञान का प्रसन्नता है शुद्ध ज्ञान प्रसाद है अंतकोण शुद्ध होने पर ज्ञान हाँ, ते ते शुद्धा है ज्ञाए तो अननीति ज्ञान बुद्धि अंतकोण उसके प्रसन्नता शुद्ध होने पर शुद्ध अंतकोण विशुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व जिसका अंतकोण शुद्ध हो गया वही साक्षात्कार कर सता है ततस्तु पश्यते निष्कलम ध्यायम ध्यान करते करते सत्यादि साधन हो तप आदि सब साधन हो करके इनसे प्राप्त नहीं होता है करते तपसा करना ये व्यर्थ नहीं कर्म भी निष्काम कर्म ज्ञान का साधन तप भी ज्ञान का साधन अब एवं आदि साधन सब साधन वैराग्यादि हो, होने के पर निष्कलम तम पश्यते निष्कल निरव पर ब्रह्म स्वर्पय कला रही शुद्ध है उसको ध्यान करते हुए श्रवण मनन करने के बाद एकाग्र होकर के ध्यान करें तो साक्षात्कार होता है किससे साक्षात्कार होगा वो स्पष्ट कर देते हैं एषो नुरात्मा चेत सो वेदितो यस्ण पंचदास विवेश प्राणिश्चितिम सर्वोतम प्रजा यशुद्धे विभत्स आत्मा येष अणुरात्मा ये अणु ये सुक्तरे सबसे चेतसा वेदितव्य चेतक के द्वारा चेतक के द्वारा मन के द्वारा अंतकर्ण से ही ज्ञान होगा शुद्ध विशुद्ध ज्ञान ज्ञान शुद्ध होता है ज्ञान में जब विषय का ग्रहण करते हैं विषय विषयजन्य कालुष्य विषय विशिष्ट होता है विषय निर्विषय ज्ञान विषय को छोड़कर शुद्ध पर ब्रह्म का चिंतन करें तो शुद्ध ज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति है के द्वारा अवांग मनुष्य कह करके मन का विषय नहीं से कहा गया और मन के द्वारा जानने के लिए श्रुति कहती है मन सेवा अनुद्रष्टव्यम चेत सा भी दितव्य मनुष्य जानने के लिए श्रुति कहती है और सर्वत्र ज्ञान मनसान मनुते अभांग मनुष्य मन का विषय नहीं भी कहते और मन से ज्ञान कर प्राप्त करना है तो बताया था मन से ज्ञान को प्राप्त करना अर्थात मन में ब्रह्माकार वृत्ति होती है अहमअमें ब्रह्म इससे अज्ञान की निवृत्ति होती ये मनो का साधन है ब्रह्मज्ञान ब्रह्माकार वृत्ति है अंतकण का परिणाम है वो ब्रह्माकार वृत्ति अंतकण का परिणाम जड़ होने पर भी उसको ज्ञान कहते हैं क्योंकि ज्ञान रूप ब्रह्म का आभास उसमें होता है चिदाभास चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान कहते केवल ब्रह्म नहीं घट ज्ञान रूप ज्ञान पट ज्ञान भी घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति अंतकण का परिणाम उसमें चिदाभास होने से चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ज्ञान शब्द से कहते ये गौण ज्ञान है मुख्य ज्ञान तो ब्रह्म है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म चित्त से प्राप्त करना मन से दर्शन करना का अर्थ मन में ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है और जहाँ मन का विषय नहीं यन मनुष्य नमन और अभांग मनुष्य गोचर अप्रमेय सर्वत्र ब्रह्म किसी का विषय नहीं होता है तो मन के द्वारा ब्रह्म का प्रकाश नहीं होता है मन से अंतकर्ण वृत्ति होकर के अज्ञान तनिवृत्ति हो जाएगी ब्रह्म को प्रकाश करने के लिए कोई नहीं मन भी नहीं बुद्धि नहीं अंतकर्ण नहीं करेगा और सूर्यचंद्र आदि कहाँ प्रकाश कर सकते स्वयं प्रकाश है तो फल व्याप्ति नहीं अंतकर्ण वृत्ति में चीदा होने पर उसके द्वारा घट की अभी प्रकाश होता है क्योंकि घट जड़ है किंतु ब्रह्म स्वयं प्रकाश होने के कारण अंतकरण वृत्ति में ब्रह्माकार वृत्ति में चिदाभस तो होगा किंतु चिदाभस ब्रह्म को प्रकाश नहीं कर सकता है जैसे दर्पण प्रतिबिंब दिवाले में दिखता है किंतु उस दर्पण करके उसी के द्वारा सूर्य को प्रकाश करेंगे संभव नहीं है फलव्याप्ति का निषेध करते हैं अवांग मनुष्य गोचर यह या मन युष्य कह करके और चेतसावेदितव्य मनुष्यवाणुद्रष्टव्यम इसके द्वारा वृत्ति व्याप्ति का समर्थन किया जाता है ये प्राण पंचदासम विभेश जिसमें प्राण पाने विषय पाँच प्रकार होकर के उसमें स्थित आश्रित है प्राणिच्चित्तम सर्वोतम प्रजान सर्वमोजा प्रजानम चित्तम ओतम प्राण के साथ आश्रित है ये विशुद्ध विभव तेसात्मा शुद्ध होने पर अंतकण विशेष रूप से आत्मा प्रकाश होता है शुद्ध चित्तशुद्धि आवश्यक है जितने कर्म उपासनाएं स्व अंतकोण शुद्धि के लिए योगाभ्यास भी अंतकोण शुद्धि के लिए ज्ञान होगा वेदातवाक्य से यंगोक मनसा संव विभाति विशुद्धसत् कामेतयांश काम तोक जयत कामान तस्मात्म ह्यर्चय भूति काम मनसा संविभाति यम लोक जिस जिस लोक पित्र आदि लोग जिस जिस फलों को मन से संकल्प करता है कौन विशुद्ध सत्व विशुद्ध सत्व यश्य आत्मज्ञानी जिसका अंत तो कौन शुद्ध है कामयत यांश्य कामान काम्यंत विषय कामा हाँ जिस काम्य भोग इच्छा करता है अपने लिए अथवा अन्य के लिए जिस की इच्छा करता है तंतम लोकम जयते कांस्य कामान इस लोक को जीत लेता है उसी काम्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है ज्ञानी अपने लिए अन्य के लिए यदि कुछ संकल्प करता है तो सब प्राप्त कर लेता है अपने लिए करार भी लेता है तस्माद भूति काम आत्मज्ञम हर्चैद जे भूति विभूति चाहते ऐश्वर्य चाहता है आत्मज्ञानी की अर्चना पूजना करे पाद प्रक्षालन शुश्रूषा नमस्कार आदि बलि भेंट भेंट पूजा करके अर्चेत पूजा अर्चना करे स्तुति करे आत्मज्ञानी की श्रुति कहती तो श्रुति तो कहती किन्तु भूति काम जो ऐश्वर्य चाहते हैं साधु को तो ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं जो लोग मुख्य है ऐश्वर्य नहीं चाहते हैं वो क्यों आत्मज्ञानी की पूजा करेंगे इसलिए उनके लिए आगे सवेद तत्म ब्रह्मधाम यम निहित भाति शुभ्रम उपास ये ह्य का काम ते शुक्रमेतनते धीरा से पर की पूजा करने के लिए भूति काम के लिए कहा पर पर्रह्म विथ ज्ञानी की पूजा अर्चना करें क्यों है क्योंकि सवेद एतत् परम ब्रह्म धाम यत्र विश्व ये एतत् परम ब्रह्म वेद स पर ब्रह्म परमात्मा को जानता है साक्षात्कार करता है ये धाम है सबका का, का सब काम का आश्रय यत्र विश्वनीतम जिस धाम रूप ब्रह्म में सारा ब्रह्मांड अर्पित स्थित है शुभ्रम भांति सारा ब्रह्मांड भात है जो शुभ्र ब्रह्म है ये अकामा तम पुरुषम उपासते, जो कामना रहित तो होकर के मुमुक्षु विषय इच्छा विभूत इच्छा नहीं करते पहले तो भूति कााम अर्चित कह दिया श्रुति कहती है आगे कहते जो भूत नहीं चाहते हैं ऐश्वर्य नहीं चाहते तृष्णा रहित हो के जब मुमुक्षु ऐसे ज्ञानी की उपासना करते हैं इसकी जैसे परब्रह्म की उपासना करते हैं इसी प्रकार जो ऐसे ज्ञानी की उपासना करते हैं सेवा उपासना आदि करते धीते धीरा एतद शुक्रम अति वर्तनते वो धीर विवेकी है शुक्र को अतिक्रम कर लेते हैं अर्थात शुक्र के द्वारा जो गर्भ में आकर के जन्म प्राप्त करते उसको अतिक्रम कर लेते हैं अर्थात पुनर्जन्म प्राप्त नहीं करते हैं मुक्ष को प्राप्त करते हैं ये मुमुक्ष के लिए भी कहा गया जो ज्ञानी की ऐसे उपासना करते हैं जैसे परमात्मा की उपासना करते हैं ऐसे ज्ञानी की जो उपासना करते हैं अर्चा पूजा आदि करते हैं तो ये पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करते अर्थात वो भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं इसलिए तस्माद आत्मज्ञम हर्च येद जैसे भी पूजा करता है करे इसी प्रकार ममुक्ष को भी श्रुति कहती है ये भी पूजा करे ज्ञानी की इसलिए परंपरा है पूजा करने की ज्ञानी के आचार्य की कामान य कामयते मनम सकाम जायते तत्र त्र त्याम से कृतात्मनस्तु यही सर्वे प्रबल कामान यह कामयते कामान जो चाहता है इच्छा करता है कामान का अर्थ काम्य भोग वस्तु की जो इच्छा करता है उसका चिंतन करते करते स काम भी तत्र तत्र तब जो इच्छा करके मरेगा आगे वहीं वहीं जने में उसी भोग से युक्त होकर के जन्म लेगा जो इसी जन्म में चाहता कुछ प्राप्त करने के लिए वो इसी वासना इच्छा रखते रखते रखते रखते जितने साधन भी करे इच्छा रह करके मरेगा मरते समय वही इच्छा उत्कट होती है इच्छा उत्कट होने पर उसी भोग से आगे वहीं भोग प्राप्त करेगा वही जन्म लेगा कोई राजा बनने के लिए चाहता है राजा सम्राट बनने के लिए किंतु तो सम्राट बनने के लिए खाली इच्छा मात्र से मिल जाएगा कर्म से पुण्य कर्म होगा तो पुण्य कर्म हो और इच्छा हो और नहीं तो क्या होगा बंदर के राजा बन जाएगा राजा बनना चाहते तो मध्यमुखी क्या राजा बन जाएगा चोर के सरदार बन जाएगा ऐसे कर्म के अनुसार कर्म भी होगा पुण्यकर्म और कामना तो पुण्य कर्म करते हुए यदि कामना नहीं करे तो काम से प्राप्त नहीं होगा किंतु तो ज्ञान का साधन हो जाता है पुण्यकर्म जितने ही कर्मे यज्ञ दान तप तमें तम तो वेदानुवचन ब्राह्मणा विविध संति यज्ञ न तप दान तप सा यज्ञ दान तप स्व ज्ञान प्राप्ति का साधन निष्काम करें तो कामना से करेंगे तो काम में प्राप्त हो जाएगा किंतु इसी जन्म में यदि आपके प्रारुद्ध नहीं है जितने कामना से कुछ करे तो नहीं मिलेगा हाँ अगले जन्म में मिल जाएगा पुण्य कर्म करे कामना से इस जन्म में प्रारुद्ध नहीं तो नहीं मिलेगा अगले जन्म में अवश्य मिल जाएगा किंतु निष्काम होकर करे तो काम्य वस्तु की छा नहीं तो परमात्मा के साक्षात्कार हो जाएगा इसलिए जितने शुभ कर्म करे निष्काम होकर करे पर्याप्त काम से कृतात्मनस्तु यही वह सर्वे प्रविलियंति काम पर्याप्त काम पर्याप्ता परित आपता प्राप्त हो गई काम्य जब आत्मसाक्षात्कार होता है कृता आत्मा न आत्मा ये न आत्मसाक्षात्कार जिसने कर लिया उसके काम समाप्त हो गए ब्रह्म को प्राप्त कर लिया सब प्राप्त हो गया यही वह सर्वे काम प्रबलियंत यही सब काम नष्ट होते हैं धर्माधर्म पहले तो कामना नष्ट होगी अस्वधर्माधर्म के हेतु काम सब नष्ट होते है काम जन्म अज्ञान नष्ट होने पर और जनित वासना धर्म अधर्म सब कामना समाप्त होते है आत्मज्ञान आत्म ज्ञान की इच्छा करे तो सब कामना का क्षय होगा और सब इच्छा का त्याग करे तो आत्मज्ञान प्राप्ति वैराग्य होने से जिज्ञासा उत्कट होती है उत्कट वैराग्य हो तो ज्ञान प्राप्त अवश्य होगा इसलिए साधना करते करते ये भी एक बड़ा साधन है अपने में देखे इच्छा कितनी है इच्छा ही प्रतिबंधक है इच्छाओं का त्याग वासना का क्षय तत्वबोध मनोनाश वासनाक्षय ये तीन साधन तत्वबोध के लिए श्रवण मनन द्वितसन करते समय वासनाक्षय भी करना है यह साधन भी करे और वहाँ वासना इच्छा भी रखे इच्छा करे तो प्राप्त होगा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा इसलिए श्रवण मनन करते करते समय वासनाक्षय निवृत्ति करना है और मनोनिवृत्ति मनोनाश मन से थोड़ा एकाग्र करके उसमें लगाना पड़ेगा जो चिंता के साथ श्रवण करते मन का अन्य मनन तो बाहर तब तक जाता है जब तक वासना वासनाए वासना के निवृत्ति करे मनोनाश होता है और मन को रोकने के लिए साधन सभे अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगमे बच वासना संपरीग और प्राणा प्राणायाम है वासना संप्रित्याग अध्यात्म विद्याधिगम साधु संगमे वच वासना संप्र्याग प्राण सम्यक निरोधनम यह मन को रोकने के लिए साधन है अध्यात्म विद्या ये शास्त्र श्रवण मनन अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम साधु सत्संग साधु संगमों का अर्थ नहीं केवल उनके पास रह जाने से रह करके अपने मन में भावना सब बताए दोष को बताए फिर उसके लिए जो उपदेश ग्रहण करेगा उसका अनुसार चले ये भी एक साधन है अध्यात्म विद्या साधु संगम वासना संपरी त्याग और सबसे बड़ा है वासना संपरी त्याग वासना का पूरा त्याग इतने जिद कर ले तो किसके पास जाने की आवश्यकता नहीं पूरा पूरा वासना का त्याग सब वासना सम्यक परित्याग परित्याग सम्यक पूरा छिपा करके नहीं सूक्ष्म रूप से नहीं मन में रखा ऊपर कहीं कहेंगे हमको कोई नहीं चाहिए ऐसा नहीं सम्यक परित्याग और प्राण सम्यक निरोधनम नहीं तो प्राणायाम बार बार प्राणायाम करे तो मन को नाश कर सकते हैं इसे मन मन को रोकने के लिए प्राणायाम भी एक साधन है तो ये तत्वबोध वासनाक्षय मनोनाश ये साधन है वासना की निवृत्ति करनी चाहिए यही इह सर्वे पर प्रवृंती काम सब काम नष्ट हो जाती है नयम आत्मा प्रवचन न लभ्यो न मेधया न बहुनाशु तमेवेश ते वृणुते तेनालभ्यशैषा आत्मा वृणुते तनु स्वाम ये मंत्र पहला आया था प्रश्न उपनिषद में अयमात्मा प्रवचन न लभ्य केवल प्रवचन ग्रंथ अध्ययन शास्त्र अध्ययन से प्राप्त नहीं होता है न मेधया ग्रंथ धारण शक्ति ग्रंथ शब्दों को रट करके याद कर लिया अर्थों तो के भी याद रख लिया इतने मात्र से साक्षात्कार नहीं होता न बहुनाश्रुतें न केवल श्रवण सब, करते रहे बहुत श्रवण करने लिया उपनिषद अति तो कुछ नहीं उपनिषद श्रवण करे शवर्ण के साथ मनन निधित आसन भी चाहिए बहुनाश्रुतें न सा, शास्त्र सा, वेदांतों को छोड़ करके अन्य ग्रंथ बहुत श्रवर्ण बहुत पढ़ने पर नहीं होगा वेदांत तो श्रवण ही केवल चाहिए उपनिषद और उसके अनुकूल शास्त्र और उसका मनन निधिहासन चाहिए तो फिर किससे प्राप्त होगा यम एव ऐसा वृणते ते यम जिसका वर्ण करता है वर्ण करता है तो परमात्मा का यम एव वृणते तेन लभ्य तेन यथ शब्द का तत् शब्द का समान समानार्थक पहले कहा था यम वृणते तेन hmm, पहले किंतु यहाँ कहते ये नृणते तेन कहते तेना वर्णे न वर्ण है परमात्मा अस्म अहम अस्मी ब्रह्म या अभैद अनुसंधान अभैद अनुसंधान ही वर्णन। इसी वर्णन से प्राप्त होता है परमात्मा का वर्णन करता है चाहता है खाली परमात्मा का दर्शन कर नहीं अनुसंधान करना पड़ेगा उसका साधन सबसे श्रेष्ठ साधन है अहम अस्मी परम ब्रह्म इस अभैद अनुसंधान एक तह श्रवण करके समझ करके बुद्धि से निश्चय होगा अहम अस्मी ब्रह्म जो ऐसा नहीं कर पाता है तो अहंग्र उपासना है मैं ब्रह्म इस प्रकार चिंतन करे तो ये तो यहाँ जो कहा गया ये वर्णन है वस्तुतः श्रवण मनन के बाद जो ब्रह्माकार वृत्ति ये वर्णन है उससे ही प्राप्त होता है अर्थात निधिध्यासन करने पर ही जब साक्षात्कार होता है तो तेन लभ्य तेन वर्ण है लभ्य यहाँ भगवान भाष्यकार ने कहा यह वर्ण तेना ये वर्ण तेन न कौन से ये अवैध अनुसंधान ही उससे प्राप्त होता है तत्व कैसे प्राप्त होता है ये आत्मा तस्य तस्वाम तनु विवृणते ये स्वरूप आत्मस्वरूप आत्मलाभ प्राथना ही आत्मलाभ साधन भगवान भास्कार कहते आत्मलाभ की प्रार्थना उसका साधन अहमस्म परम ब्रह्म अभेद अनुसंधान इसे अपने स्वयं परमात्मा परमात्मतत्व आत्मतत्व तो, आत्मत तो, अपने स्वरूप को प्रकट कर लेता है नायात्म बलह ना लभ्यो न चा तप सौवाप्यलिंगा ऐ ते रूपाई रिहत यद्वांस तस्त्मा विषते ब्रह्मधाम अयत्मा बल न लभ्य लग, बलहीन से दुर्बल से प्राप्त नहीं होगा तो मोटा तगड़ा होगा तो प्राप्त कर लेगा ये बल सदृश्य क्या है विषय दृष्टि तिरस्कार है का सामर्थ्य है बल विषय दृष्टि विषय गुरु इंद्र जाता है विषय चिंतन होता है उसका तिरस्कार करने का सामर्थ्य थोड़े श्रवण मनन करने पर जब प्रपंच में मिथ्यात् तो बुद्धि हो मिथ्यात् तो बुद्धि होने पर ही इंद्रिय मन विषय से हटते हैं विषय का तिरस्कार होता है यही से बल कि न न अयम आत्मा न लभ्य विषय दृष्टि का तिरस्कार नहीं कर पाया तो आत्म विद्या होने पर आत्मा का थोड़ा समझा परोक्ष रूप से सारा विषय को जो इंद्रियों की प्रवृत्ति होती मन में चिंता उनका तिरस्कार ही बल ही कहा गया टीका में कह उपनिषद में और भाष्य में आया बृहदारण्य के भी है तो यहाँ बोल है विषय दृष्टि तिरस्कार करने का सामर्थ्य ये बोल सामर्थ्य रूप बोलो न प्रमादात प्रमाद प्रमाद होता है क्या विषय की आसक्ति है प्रमाद आया क्या उद्देश्य अपना है वो उद्देश्य को लक्ष्य को भूल करके विषय चिंतन करते यही प्रमाद है जो उद्देश्य करते उसको छोड़ करके लौकिक धन गृहस्थ हो पुत्र आदि के साधु हो तो शिष्यादि के धन पशु आदि विषय में आसक्ति यही है प्रमाद विषय में के कारण प्रमाद विषय की इच्छा छोड़ करके चिंतन करना चाहिए प्रमाद से प्राप्त नहीं होगा तपस्व्य लिंगा तो तप है करना है किंतु लिंग है सन्यास। ऐसा त्र संन्यास ऐसा इच्छाओं का त्याग करने से होगा खाली तप करे और इच्छा रखे तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तप करते समय साधन जिसने यज्ञ दान तप सब ज्ञान प्राप्ति का साधन है त्रय, सन्यास उसके साथ होना चाहिए इच्छाओं का त्याग पुत्रष्ष्णा वित्तषणा लोकेष्षणा कोई इच्छा नहीं हो तब हो अलिंगात लिंग का तो संन्यास का लिंग सन्यास रहित तो केवल तप से प्राप्त नहीं होगा और सन्यास का अर्थ त्रय, संन्यास जो कभी गृहस्थ आदि को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो सन्यास दीक्षा नहीं होने पर भी ऐसा का त्याग गृहस्थ में ये संन्यास जिनके लिए सन्यास विधिवत करने के लिए शास्त्र में विधान नहीं और सन्यास विधिवत नहीं करने पर भी मनुष्य सन्यास कर सकते हैं मानस सन्यास के लिए किसी के लिए निषेध नहीं है सब अधिकारी मनुष्य त्याग करना कुछ नहीं चाहिए इस लोक में कोई सुख साधन सुख नहीं चाहिए परलोक में कोई सुख नहीं चाहिए लोग हमें अच्छा कहे धन मिले ये इच्छा नहीं इच्छाओं का त्याग कर दिया तो वास्तव वो सन्यासी वही है इसलिए यही सन्यास हो, हो। सब का इच्छा का त्याग कोई भी कर सकता है जब इच्छा का त्याग पूरा करेगा तभी परमात्मा प्रकट हो गए दर्शन देंगे उसके बिना कभी नहीं हो सकता है जब तक पूरा त्याग नहीं हो तब तक कभी नहीं कर सकता है जितने अनादिकाल से अनंत कोटि जन्म लेता रहे जितने तब करे नहीं होगा इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा और यदि एक ही इच्छा रखे परमात्मा का साक्षात्कार उसके साथ और किसकी इच्छा इस करे सब इच्छा का त्याग करे तभी आत्म प्राप्ति की इच्छा तब तो प्राप्त होगा ए ते उपाय यथत यस्तु विद्वान इन उपासी यत्न करेगा तशेष आत्मा ब्रह्मधाम बिशते उसका जो आत्मा है ब्रह्म रूप स्थान में स्थान धाम में एक हो जाता है प्रवेश करता है स्वयं आत्मा उपाधि युक्त होकर के भिन्न जैसे लगता है और जब उसके यत्न करता है उपाधि लय हो गया उपाधि मिथ्या है तो ब्रह्म के साथ एक हो जाता है एक होने का नहीं भेद ज्ञान भ्रम नष्ट हो जाता है संप्राप्येन ऋषे ज्ञानतृप्ता कृतात्मा वीतरागा प्रशाता सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्म सर्वेवाशंतीन ऋषय संप्राप्य दर्शन वाले की साक्षात्कार करने पर ज्ञान से तृप्त होकर के इसको प्राप्त करके कृतात्म तो आत्म साक्षात्कार हो गया कृता हो गे बीतरागा विगतरागादिदोष है राग केवल राग द्वेशादी रही ते है प्रकर्षण शांत प्रशात इंद्रियमन शांत है तेगम पर ब्रह्म सर्वे सर्वतः प्राप्य जहाँ भी जाए परमात्मा उनको नित्य प्राप्त है धीरा युक्तात्मा युक्त समाहत आत्मा अंतकुण जिनका युक्तात्म सब कोई एक होता है सर सबके साथ में एक हो जाते हैं सर्वात्मक हो जाते हैं घट नष्ट होने पर घटा का समाहष एक हो गया अज्ञान के कारण भेद दृष्टि थी ज्ञान होने पर अज्ञान नष्ट हो गया सर्वरूप हो गया ब्रह्म स्वरूप हो गया प्रवेश करने का तो प्रवेश कुछ नहीं ब्रह्मधामे आविशदी प्रविष्ट हो जाता है मतलब तद्रूप हो जाता है भेद ब्रह्म की अत्यंत निवृत्ति हो जाती है वेदांत विज्ञान सुनिश्चित संन्यासयुगा शुद्ध सत्वा ते ब्रह्म लोकेशु परामृता पे मुच्यंस वेदात विज्ञान सुनिश्चिता है यहाँ जो अर्थ आत्मतत्व तो से जिनका निश्चित हो गया ते संयासयुगा संयासकर्म त्याग संयासयुगा शुद्धसत्वा यती यन करने वाले शुद्ध सत्म येषा अंतको जिसका शुद्ध ऐसा इच्छा ही अशुद्धि के कारण है जब इच्छाओं का त्याग करेंगे तो अंतकोण शुद्ध होता है अंतकोण शुद्ध है अतः नहीं अपने आप देखो इच्छा कितने है क्या क्या इच्छा है जो इच्छा है वो अशुद्धि है इच्छा कुछ नहीं तो अत्यंत शुद्ध है और इच्छा नहीं मतलब वैराग्य दृढ़ है जब तक तो इच्छा है तब तक वैराग्य नहीं इच्छा नहीं तो वैराग्य तो अंतकोण शुद्धि का परिचय होता है वैराग्य से इच्छाओं के अभाव से दोनों प्रकार देखो वैराग्य दृढ़ है अथवा इच्छा कुछ भी नहीं है एक ही चीज है इच्छा कुछ भी नहीं मतलब वही वैराग्य है वही अंत कोण शुद्धि का सूचक है शुद्धा सत्ता ते ब्रह्म लोके से परांत काल है ब्रह्म लोक में एक ही ब्रह्म लोक है किन्दु बहुचन क्या प्राप्त करने वाले बहुत से ब्रह्म लोक परंतकाल पर काल है देह परित्याग होता है मुमुक्षु का संसार समाप्त होता है परांत अन्य जो संसारी है जब नष्ट होता है तो परांत नहीं अपरांत एक बार नष्ट हुआ फिर जन्म फिर नाश फिर जन्म फिर नाश किंतु जिसको ज्ञान हो गया उसका सर्व समाप्त हो गया तो पर उसके बाद फिर जन्म नहीं होगा आगे अंत तो नहीं होगा ये परांत काले सर्वे परामृता परिमृत परम अमृत स्वरूप ब्रह्मस्वरूप जिनका हो गया परम ब्रह्म आत्मस्वरूप ये न अमृतस्वरूप ब्रह्मजीन का स्वरूप हो गया जीते जी मुक्त हो जाते हैं गता हा कला पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च देवास्व प्रतिदेवतासु कर्मा विज्ञानमच आत्मा परे व्यय सर्वे बवती पंचदश कला प्रतिष्ठागता पंचदश कला अपने प्रतिष्ठा में गई लीन हो गई सकल पुरुष पहला पहलाये था प्रश्नोपनिषद में षोलश कल में से एक नाम को छोड़कर पंचदश प्राण श्रद्धा भूतपंचक इंद्रिय मन अन्न वीर मंत्र लोक कर्म भूतपंच पाँच पंद्रह हो जाएगा एक नाम ही नाम को छोड़कर पंचदश कला प्रतिष्ठा ब्रह्म में एक हो जाते लीन हो जाते हैं देवास् सर्वे प्रतिदेवता देहे में इंद्रिय के अनुग्रह के देवता है आध्यात्मिक प्रतिदेवता सु समष्टि देवता में एक हो जाते लीन हो जाते हैं कर्मा विज्ञान में शात्मा जितने कर्म नष्ट हो जाते हैं और कर्म फल देने वाले ज्ञान हो गया पर कर्म समाप्त हो गया विज्ञान मेंय आत्मा जीव रूप विज्ञान में आत्मा उपाधि विशिष्ट है उपाधि नष्ट होने पर परे अव्य सर्वे एक ही भवनते अव्य परमात्मा स्वरूप एक हो जाते सब उससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं रहता है ज्ञान होने के बाद सब ब्रह्मस्वरूप हो गए यथा नद्यस्य समुद्रे अस्त गच्छ नाम रूपे विहाय तथा विद्वाम परात् परम पुरुष मुपैति दिव्य नद्यः गंगादी नद्य समुद्रे अष्टम गच्छन्ति समुद्र में मिल गए तो अस्त हो गई आगे गंगा गोदावरी कावेरी नाम नहीं रहता है नाम रूपे विहय नाम भी नहीं रहा रूप भी नहीं रहा समुद्र ही समुद्र हो गई तथा तो इस प्रकार विद्वान जब आत्म साक्षात करता है नाम रूपाद विमुत अभिद्या कृत नाम रूप से रहित हो गया अभिद्या के होने से परम जो पर है अक्षर माया उससे भी पर है अक्षरम दिव्यम उपेति दिव्य ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं एक हो जाते हैं स योह भी ब्रह्म भेद ब्रह्मेव भवती नाश्या ब्रह्मवित कुलती तरतिशोकम तरति पापमान गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक् मृतो भवती स यो ह वै तत् ब्रह्म भेद यो हई कह करके जो भी कोई हो कोई भी हो यो ह वै तत्परम ब्रह्म भेद जो कोई पर ब्रह्म को साक्षात्कार कर ले मनुष्य मात्र में कोई भी साक्षात्कार कर सकता है जो चाहता है साक्षात्कार करने के लिए अन्य का त्याग करेगा सदगुरु के शरण में रह करके उपदेश के अनुसार चलेगा अवश्य ही साक्षात्कार कर सकता है और जो साक्षात्कार कर सकता है ब्रह्मे व भगवती और कुछ नहीं छोटा बड़ा जन्म वर्ण आश्रम मोटाता है धनी है गरीब है सुंदर है असुंदर है विद्वान है मूर्ख है कुछ नहीं सबसे वही है उस जब ज्ञान नहीं हुआ मूर्ख ही जब ज्ञान नहीं हुआ कुछ भी नहीं है साक्षात्कार कर लिया सबसे श्रेष्ठ हो गया उससे बढ़कर कोई नहीं जब ब्रह्म ज्ञान होता है, उस स्वयं ब्रह्मस्वरूप हो गया ये ब्रह्मज्ञानी के लिए इसलिए ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के शरण में जो रहता है पूरा समर्पित होकर के उपदेश करता है उसको अवश्य ब्रह्म ज्ञान होगा श्रुति कहती नाश्य ब्रह्मवित्ति कुल भवती अश्य कुल अब्रह्म भीत वंश वंश दो प्रकार है विद्या जन्मना न जन्म से तो वंश है प्रसिद्ध है पुत्र पुत्र अरे विद्या से भी वंश है गुरु शिष्य परंपरा से विद्या की प्राप्ति होती है भी इतना नवती अर्थात तो उसका शिष्य अभ्रह्मित्त इतने अवश्य ही ब्रह्म बीत होगा तो सब लोग सत्य जो जैसे ज्ञान हमको नहीं होता है तो ज्ञान ही गुरु नहीं है किन्तु वस्तुता शिष्यत्व तो न समर्पित होना चाहिए शिष्य इसलिए कहा अश्य कुल विद्या से भी एक कुल है एकता तो मंत्र दीक्षा से गुरु श्री से संबंध है अरे विद्या ब्रह्म विद्या का से भी शिष्य गुरु श्री संबंध है इसलिए यहाँ कला शासन में पहले महापुरुष ने रखा है दीक्षा स्वयं दीक्षा गुरु नहीं बनते दीक्षा गुरु कोई वो ब्रह्म विद्या प्राप्ति के लिए जो आता है उसको ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं ये ब्रह्म विद्या जिस प्रकार उपनिषद परम्परा है शिष्य गुरु के पास जाते गुरु तत्व ब्रह्म विद्या का उपदेश करते न कि मंत्र दीक्षा देकर भगा देते चले जाते सेवा करो मंत्र ले लिया मंत्र दीक्षा गुरु है वो तो पहले होते आए किंतु आगे ब्रह्म विद्या की प्राप्ति और उसमें शिष्यत्व ने जो समर्पित हो कुल में अपने इसी प्रकार माने कि मैं शिष्य पुत्र के समान इसी प्रकार माने समर्पित तो अवश्य ही ज्ञान प्राप्त कर लेगा किन्तु कितने लोग हो सते समर्पण सब चाहते हम स्वतंत्र हो जाएंगे पारतंत्र नहीं ये स्वातंत्र होता है ज्ञान प्राप्त होने पर ही कोई स्वतंत्र होगा वो के प्राप्त करने के लिए अवश्य ही आचार्य के परतंत्र होकर रहे कर तो अवश्य प्राप्त होगा पारतंत्र्य छोड़कर जितने स्वातंत्र चाहते हैं तो स्वातंत्र शब्द का अर्थ मालूम नहीं है के अधीन होते हैं तो कहते हम स्वतंत्र हैं माने में जो आता हुई करेंगे हम स्वतंत्र क्यों उनकी बात मानेंगे आचार्य की बात नहीं मानेंगे क्योंकि हम स्वतंत्र हैं स्वतंत्र का अर्थ जो हमारे मन में आयु करेंगे तो स्वतंत्र क्या हुआ मन के अधीन हुआ गुरु के अधीन नहीं किंतु मन के अधीन तो जब मन के अधीन उसको स्वतंत्र कहेंगे जो कोई बीड़ी पिता है अपने मन से पिता है कहता हम स्वतंत्र है ये तो स्वतंत्र क्या हुआ तो जड़ के ये तंबाखू के अधीन हो गया स्वतंत्र क्या हुआ गुरु के अधीन नहीं पिता के अधीन नहीं हमें बीड़ी के अधीन बीड़ी तंबाखू के जो अधीन हुआ वो स्वतंत्र हुआ जैसे तमाखू के अधीन होकर के भी अपने को मानते हैं मैं स्वतंत्र मेरे पिता माता की बात नहीं मानूंगा घुटका तमाखू खाते हैं कुछ लोग डालते हैं ये स्वतंत्र जैसे अपने को मानते हैं इसी प्रकार आचार्य वाक्य नहीं मानेंगे हमारे मन में जो करेंगे ऐसे स्वतंत्र हो तो और कुल में विद्या शिष्य नहीं होता है जो शिष्यत्व तो में समर्पित तो होता है अवश्य ही ज्ञान प्राप्त करता है अवश्य कुले अभ्रम भी तो नती कितने लोग समर्पित विचार कर देखे अपने अपने देखे कितने समर्पण है तरति शोकम तरति मानम जो ज्ञान हो जाता है शोक अविद्या संसार को पार कर लेता है पाप को नष्ट कर देता है गुहा ग्रंथि वो मुक्त अमृत होती बुद्धि रूप गुहा में जो ग्रंथिये अध्यास है अध्या से, तादात्म अध्यास से मुक्त होकर के अमृत मुक्त हो जाता है विदेह का को प्राप्त करता है तदेतद ऋचाभ्युक्तम इसको ऋचा मंत्र में मंत्र के द्वारा स्पष्ट कहा गया क्रियावंत श्रुत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुहत एकद्धयत ब्रह्म विद्या शिरोव्रत विधिवद स्तच्ण क्रियावंत क्रिया यथोत्थकर्म कर्यल श्रोत्रिय छंद अध्ययन शास्त्र वाले, वाले ब्रह्मनिष्ठा अपर ब्रह्मजनिकष्ठाए उपासना कर्वा जिज्ञाससु स्वयं जुहते एक श्रद्धयत स्वयंर्षिनामक अग्नि हवन करते श्रद्धायुक्त होकर के ता तेषा एवेताम ब्रह्म विद्या बदेता ब्रह्म विद्या का उपदेश होने अधिकार को करे वही सफल होता है अन्यत्र नहीं जो संस्कृत नहीं शुद्ध नहीं अपात्र है हाँ ब्रह्म विद्या व्यर्थ हो जाता है उनको कहे वस्तुत कहने पर भी उनको प्राप्त होता ही नहीं उनको ही कहे का अर्थ उनको ही प्राप्त होता अन्य को प्राप्त होता ही नहीं समय में कोई उपदेश होने पर भी ग्रहण वही कर सकते है जो पात्र है जब कुछ गंगा से जल लेकर जाना है तो पात्र हो तो लेकर जाएंगे पात्र नहीं तो नहीं सोच हैं हाँ पी लो जितने पीना है सुन लो किंतु पात्र हो तो लेकर जाएंगे इसलिए पात्र को ही प्राप्त होता है ब्रह्म विद्या बधे तो शिरोव्रतम विधिवत ये शिरो व्रत है वेद अध्ययन करने के लिए शिरो व्रत आया शिरा में अग्नि रख करके अग्नि के ऐसा रखो किसी में अग्नि रखते हैं मिट्टी का बनाते हैं ना उसमें अग्नि जला कर रखें बैठकर वेद पढ़ो हिलेगा तो गिरेगा कहाँ गिरेगा अपने ऊपर ऐसे सावधान शरीर में अग्नि रखो पढ़ो इसी प्रकारे वेद प्रकार वेद प्रति जिस प्रकार श्रीर से अग्निधान पर ऐसा है अथर्ववेद में आया जिन्होंने इसे यथावत किया है उनको उपदेश करें अर्थात इतने तत्पर हो तो ज्ञान की प्राप्ति होती है तदेत सत्यम ऋषि रंगेरा पूर्ववाच ने तद अच्छिव्रतोधित नम परम ऋषिभ्यो नम परम से सत्यम ये जो ब्रह्म है ऋषि अंगिरा अंगिरस नाम के ऋषि सौन के नाम के शिष्य को पहले आया था सौन को उनके पास आए थे शिष्य रूप से विधिवत बताए थे उनको उवाच उपदेश किया था ये जो ब्रह्म विद्या मुंडकनिषद में है ये तत्त अचिन्ह व्रत तो न अधित जो व्रत नहीं किया श्रीर से अग्निधान रूप व्रत इसका अध्ययन श्रवण नहीं करता है अध्ययन श्रवण करने पर शुद्ध होने पर ऐसे जो व्रत अनुष्ठान करे उपासना करने वाले इसका श्रवण अध्ययन करता है तो फल प्राप्त करता है उसके आगे जो परम ऋषि है ब्रह्मादे नमो ब्रह्मादि व संप्रदाय कर्तृभ्य रोज बोलते हैं ये ब्रह्म के परम ऋषि परम ऋषि ऋषिभ्य उनको नमस्कार ब्रह्म विद्या का जो संप्रदाय गुरु शिक्षा परम्परा से प्राप्ति होती है उनको नमस्कार करते हैं उनकी स्तुति नमस्कार भी विद्या प्राप्ति का साधन आचार्य आचार्य परंपरा से जो विद्या प्राप्ति उनका स्मरण उनका नमस्कार इसलिए शांति पाठ के समय देवताओं का आचार्यों का ब्रह्म विद्या के आचार्य परंपरा उनका जो पाठ कर स्तुति करते हैं मन में एकाग्र होकर ध्यान करके उनका चिंतन करे वो भी ज्ञान प्राप्ति का साधन है नम परम सि दो बार कहा ये शास्त्र में भी श्रुति में भी यही कहते हैं उपनिष्य शांति पाठ भी है आगे नमस्कार ऐसे आचार्य परम्परा जिस परंपरा से प्राप्ति ब्रह्मा से लेकर के सबका स्मरण चिंतन नमस्कार अवश्य करना चाहिए ओम भद्रम करणे भी सुनया म देवा भद्रम पशे माँ क्षवि स्थिरंगुवासेम दिवि यदा स्वस्ति न इंद्र वृद्ध शवा स्वस्तिषा विश्वद स्वस्ति नचोरीनेति बृहस्पतिर्द शाति शांति शाति